थी और फिर चलकर उस नंगरी आए जहाँ बसे नटराज खुशी का दिन आ गया है खुशी का दिन आ गया है ओ, -ओ, -ओ, -ओ, -ओ। एक जनवरी नए सत्र को जन्म थे सिर खुशी का दिन आ गया है खुशी का दिन आ गया है जय हो ताली सेवा देशों में जा करके धर्म की ध्वजा भहराए देश के नहीं अब तो संपूर्ण विदेशों में भारतीय संस्कृति और संस्कृत की अलग जगाने के लिए हमारे परम पूज्य स्वामी श्री निरंतर प्रयासरत हैं और हम सभी को ए वैदिक संस्कृति के कर्णधार बैठे हुए हैं इनकी दिल विसर्जन कर रहे हैं महाराज जी दिव्य लालन पालन कर रहे हैं कहना है विदेशों में जा करके धर्म की ध्वजा फहराए वैदिक छात्रों के रूप में करी थी कमाई वैदिक छात्रों के रूप में करी थी कमाई विदेशों में जा कर के धर्म की ध्वजा फहराई वैदिक वटकों में करी थी सुंदर कमाई यही कमाई महाराज जी ने असंख्य छात्र कोई महाराजा श्री के शिष्य कई प्रोफेसर हैं लेक्चरर हैं, उसी आश्रम से निकल करके और हम भी महाराजा श्री के ही शिष्य हैं, उन्हीं के छात्र हैं और कहना है कि नमन करें हम श्री चरणों में हम सबके महाराज खुशी का दिन आ गया है खुशी का दिन आ गया है ओ, ओ, ओ देख जनबरी नए सत्र को जन्म थे सरताज, खुशी का दिन आ गया है खुशी का दिन आ गया है ताली सेवा करते हुए जनवरी नए सत्र को जन्म थे सरताज, खुशी का दिन आ गया है खुशी का दिन आ गया है खुशी का दिन आ गया है खुशी का दिन आ गया सतगुरुदेव भगवान जगत गुरु द्वारा महाराज की श्री महाराज की, अब मैं परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोठिशा वंदन करते हुए निवेदन करूंगा कि हम सभी भक्तों का वचन दे करके अपने दिव्य प्रवचन दे करके जीवन कृतार्थ करें पूज्य महाराज श्री हरी हरि हरि नमोस्तु राय सलक्ष्मय देव्यी चत जनकात्मज नमोस्थु रुद्रेन्द्र यमानिल्यो नमोस्थ चंद्रार्के मरुद्णे मंडलाकारम व्याचरा चरपदर्शि तस्मे श्री गुरुवे विमल कमलनेल गात्र तपनकुल पवित्र दान बध्वा भुवन कुलचरित्रम भूमिपुत्री कलत्र अमित गुण समुद्रमच अमित गुण समुद्रम रामचंद्र बोलो राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंग बली की काशी विश्वनाथ भगवान की माता अन्नपूर्णा जी की श्रीमद जगदगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की श्रीमद जगद गुरु द्वाराचार्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की परम पूज श्री सदगुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादे ये तो jay jay shri ram रखते राधे गोरा रे राम रखते राधे गोरा रे राम जय जय राम ताली जाये भाव से श्रद्धा से जय जय श्री गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 हजार आठ श्री स्वामी दादी महाराज मंचस्थ उपस्थित वाराणसी के श्री महंत श्री रामचरणाजी महाराज उपस्थित समस्त महंतगण श्री बालकदास जी महाराज सर्वेश्वर शरणदास जी महाराज कोतवाल जी उमेशास जी महाराज श्री धनुषधारी जी महाराज राम किशोरदास जी महाराज उपस्थित समस्त संतवृंद और हमारे प्रिय शिष्य जो भागवत के बहुत अच्छे है। है। वक्ता मात हैं गंजवासुदा आदि उन्होंने कथाएं की हैं सर्वेश दाद जी उपस्थित समस्त संतुलंद भक्ति वास्लमयी माताएं एवं वह भगवान की दिव्य मंगलमई कृपा से हम और आप दिल्ली की उस पवित्र धरती पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी द्वारिका की लीलाओं का केंद्र स्थली के रूप में चयन करके सृजन किया था ऐसी पवित्र धरती पर बैठ करके हम प्रभु श्री राम जी के दिव्य गुणानुवादों को श्रवण करते हुए आज श्री राम कथा के समापन दिवस में समापन दिवस में विश्राम दिवस में आज प्रवेश कर रहे हैं कल आपने बड़ी मंगलमयी कथा श्रमण की थी कि भगवान श्री राम जी ने शबरी जी को दिव्य नवदा भक्ति का उद्देश्य दिया तदुपरांत भगवान श्री राम जी सबरी जी से पूछते हैं कि सीता जी की सुधी आप बताएं पंपास रही जाओ रघुराई ताँ हुई है सुग्रीव मिताई और प्रभु श्री राम जी सबरी जी की बात को स्वीकार करते हैं बाद में सबरी जी प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के श्री चरणों में ही अपने आत्मा का दिव्य विलय करती है आगे चल करके भगवान श्री राम जी पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं प्रकृति का और यहाँ पर आगे चल करके महर्षि नारायद जी का संवाद है भगवान श्री राम जी ने भक्ति की उत्कृष्ट उत्कृष्टता और संतों की महिमा का वर्णन किया है और वैराग्य दीप की स्थापना अरण्य कांड के समापन में है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बाद में अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं किसकंदा कांड में श्री नमः गणेश कुंदेवर सुंदरावती विज्ञानुभ सौभान विनौ श्रुति गो विप्रवृंद प्रिय मयाष रूपिण रघुवर सद्धर्म वर्मौत सीतान्वेषण तत्पर पथिगत भक्ति प्रदौ तौ श्लोक में जो चौदह उपमाएं प्रभु श्री राम भद्र जी को दी गई हैं वे ही चौदह उपमाएं श्री लक्ष्मण जी महाराज को भी हैं इसमें बार बार दो वचन का प्रयोग किया गया है माने जो भी कहा जा रहा है वो न केवल राम जी के लिए उपमेय है लक्ष्मण जी के लिए भी वही उपमाए दी जा रही जो किंदू और इंदु पुष्प के समान सुंदर है दोनों अतिबल दोनों ही अतिबल हैं विज्ञान धाम उभ दोनों ही विज्ञान के धाम है सौभाग्य दोनों ही शोभा और सुख के धाम है वर धन बनऊ दोनों ही रघुवंशी श्रेष्ठ धनुर्धर है श्रुतन तऊ श्री राम जी तो वेद प्रतिपाद्य वेदों के ज्ञाता हैं ही लक्ष्मण जी भी कम नहीं है दोनों ही श्रुतियों के जानकार हैं मर्मज्ञ हैं वेदों के लक्ष्मण जी गौ विप्र प्रिय गौ और ब्राह्मणों के वृंदों के लिए जो बड़े ही प्रिय हैं गायें जब लक्ष्मण जी गौशाला में जाते थे तो उन्हें देखकर कर रमा उठती थी ऐसा आनंद रामायण में वर्णन करती हैं श्री लक्ष्मण जी को देखकर के गायों में अतिशय आनंद की पुलकावली उद्भूत होती थी माया मानव रूपिण दोनों जगत के कल्याण के लिए माया रूप में माया मनुष्य रूप में अवतरित हुए रघुवरम दोनों ही रघुवीर हैं त्याग वीरो दयावीरो विद्या बीरो, पराक्रम धर्म रघुवीर हैं सदा, था। सदा था। जिसमें ये पांच चीजें हो, वीरोना पराक्रमवीरो मार्मिक मर्म को जानने वाले शीतान्वेषण तत्पर दोनों ही महापुरुष भगवती सीता जी के समुद्रवीक्षण में तन में सीता की खोज शांति की खोज है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शांति सीता समानीता आत्मा राम सीतान्वेषण तत्परिगत भक्ति प्रदौ तो भगवती सीता के समेक्षण में पथ पर परिवर्जन करते हुए दोनों ही महापुरुष हम सभी के लिए भक्ति प्रदान करें ऐसी कामना करते करती है संसारामय भेषजम शुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतना पिवंती सततम श्री राम नाम अमृतम वे बड़े श्रुप्ति हैं पुण्यात्माए जो निरंतर राम नाम का अमृत पान करते हैं। इस कांड की उपमा काशी से गई है इसलिए इस कांड के शुभारंभ में वाराणसी की पवित्र धरती का वंदन किया है वह सुमित्र शिवाजी ने मुक्ति जन्म मानी ज्ञान खान अगहानी करो काशी से ये कसन जो मुक्ति की जन्मभूमि है जो ज्ञान की खाने है जो समस्त वहां पर जाने से समस्त अघों पापों को नष्ट कर देती है जहां पर भगवान शिव और भगवती पार्वती जी निरंतर निवास करते हैं मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र च जीवनम दुनिया के किसी भी शहर में आपने यह नहीं देखा होगा कि मृत्यु के बाद में लोग नाच रहे हो काशी की एक धरती अकेली ऐसी है कि जहां पर जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है सब यात्रा यदि बुजुर्ग हो कोई और उसे काशी की प्राप्ति हो गई हो तो कभी आप देखना मणिकणका घाट की ओर कि सबको लटा करके जब ले जाते हैं बैंड बाजे बजते हैं लोग नाचते हुए झूमते हुए जाते हैं यह है काशी धरती मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र च जीवनम जहां की मृत्यु अत्यंत सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है और जीवन की तो बात ही क्या है ऐसी पवित्र का शिका जहां पर ये भगवती भागीरथी रामचरितमानस की भागीरथी को भगवान गोस्वामी तुलसीदार जी महाराज ने प्रवाहित आदरणीय पूज्य मामा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी से ही उपमा दी है ये शायद किसी ने दी। वो कहते हैं कि अतिश्योक्त नहीं यदि कहें स्वयं सरकार बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी कलयुग के कुटल जीवों का निस्तार करने के लिए साक्षात प्रभु राम भद्र ही तुलसीदास जी के रूप में आए हैं ऐसा पूज्य मामा जी ने लिखा है अत नहीं यदि कहें स्वयं सरकार बाबा तुलसी यदि मैं ये भी कह दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी खुद भगवान के ही अवतार थे तो ये अतश्योक्ति नहीं होगी ऐसी परम पूज्य मामा जी बात कहते मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अग्ञानिक जहां बस शंभ भवानी शो काशी आ गे चले बहूरी घुराया आगे रामचरितमानस तो का यह सबसे छोटा कांड है इसमें केवल तीस दोहे है पर इसका महत्व तो उसी तरह से है जैसे अठारह अध्यायों से सम्मिलित भगवदगीता का सबसे छोटा अध्याय कौन है द्वादश अध्याय लेकिन वो भक्ति योग है वो उत्स है इसलिए ये कांड भी बहुत महत्वपूर्ण है वैसे तो लोग कहते हैं कि सुंदर का पाठ करो तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं पर हमें परम पूज्य संत श्री महाविरत जिनको कहते प्रेमदास जी महाराज मारतंड जी कहते थे अयोध्या के अद्भुत संत थे वो जिस मंच पर पहुंच जाए अपने आप वो मंच आलोकित हो उठता था केवल छठवीं या आठवीं क्लास पास थे पूज्य महाराज श्री मानस मारतंड प्रेमदास जी रामानी जी महाराज कौन नहीं जानता लेकिन वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उनको बुलाकर के उनकी बाणी को बड़े बड़े प्रोफेसर उनके चरणों में बैठकर के नतमस्तक होकर के श्रवण करते थे किश्कंदा कांड हनुमान जी को इसलिए प्रिय लगता है कि इसमें उनके परमाराध्य प्रभु की उनसे बैठ हुई है भगवान श्री राम जी सुग्रीव को खोदते हुए जा रहे हैं पर सुग्रीव भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहा है हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है परमात्मा की प्राप्ति और सारी जिंदगी हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि हमें भगवान मिल जाए सुग्रीव इसी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है कि कब भगवान आएंगे और हमारे जीवन की बाधा के रूप में उपस्थित जो कर्म रूपी बाले है उसका वो बदकर मुझे पावन बना देंगे इधर प्रभु श्री राम आप जितना भगवान को याद करते हो उससे अनंत गुना वह है परमात्म तुमें, परमात्मा तुम्हे परमात्मा तुम्हें याद करता है तुम जितना भगवान को याद नहीं करते उससे ज्यादा वो तुम्हें याद करता है अरविंद जी जो अपने युग के अद्वितीय संत हुए हैं पांडिचेरी के उस आश्रम में मुझे रहकर के कुछ दिन साधना करने का अवसर मिला है कल मुझे बड़ी खुशी हुई जब पांडिचेरी अरविंद आश्रम से मेरे पास में दो फोन आए कि अरविंद आश्रम के साधक भी यद्यपि वो बहुत प्रवचनों को नहीं सुनते पर आपके प्रवचनों को सुन रहे हैं क्योंकि आप यहां रहे महर्षि अरविंद जी ने लिखा है कि तुम जितना परमात्मा को याद करते हो परमात्मा उससे अनंत गुना तुम्हें याद करता है किसी भी दिन में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन वो परमात्मा कोई ना कोई बहना बनाकर तुम्हारे पास आना जाता यदि तुम बाहर खड़े हो और तुम्हें प्यारी सुखद छाए सुखद सुखद हवा आती है और तुम्हारे बालों को हिला करके चली जाती है आनंद की अनुभूति होती है तो समझ लेना कि तुम्हारा ईश्वर रूपी मां आया और सिर पर हाथ फिर के चला गया एक बच्चा जब कॉलेज में चला जाता है मां उससे जुदा हो जाती है तो वो बच्चा जब मां से दूर होता है महीने दो महीने बीतते हैं वो फोन करता है मैंने अमेरिका में देखा एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत वर्ष से गए हुए जो अमेरिका में लोग हैं उन लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति को इतना हृदय में बसाया हुआ है कि हम उनकी जितनी प्रशंसा करें वो अपने आप में थोड़ा है जैसे यहाँ हमारी माताएं ठाकुर जी को सजा करके अपने गोद में लेकर के बैठती हैं ऐसे ही हमारे अमेरिका में भी बहुत से ऐसी बहनें हैं हमारी तो ज्योति नरेश बालाजी ठाकुर जी को प्रतिदिन श्रृंगार करके अगर कथा होती है तो उसमें नृत्य कर उठती है कितने दिव्य भव्य मंदिरों का निर्माण वहां पर कराया गया है ब्राह्मण के पाठ वहां पर होते हैं कर्मकांड वहां पर होते हैं शायद भारत में हम भूल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कृत के श्लोक रटाएं, अपने बच्चों को हम रामायण पढ़ाएं, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका में विल्यूमिंगटन प्योरिया एक गांव है एलिनाय में गांव कहते हैं तो हिव्य शहर वहां पर बच्चों के इतनी सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान की पाठशालाएं वहां पर चलाई जा रही हैं एक निधि है निधि जानी ज्योति जानी वो वहां पर बच्चों को वैज्ञानिक विधि कैसे उनको धर्म के बारे में बताया जाए उसका तब तो चिंतन कर रहे हैं गंज मसौदा में भी वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पंद्रह दिन का शिविर लगाने वाले बड़े आध्यात्मिक छोटे छोटे बच्चे दशहरा के दिन में कहीं शिकागो में कहीं न्यूयॉर्क में न्यूजर्सी में जो सुंदर रामलीला करते हैं शायद यहाँ के बच्चों को तो धीरे धीरे भूल रहे हैं बच्चे की राम के पिताजी दशरथ जी थे कि दशरथ जी के पिताजी राम जी थे बुरा नहीं मानना ऐसी स्थिति बन रही जो माताएं अगर रामायण नहीं सुनेंगी रामायण की कथा में नहीं बैठेंगी जो माताएं भागवत की कथा में नहीं बैठेंगी ये पक्की बात है कि उनके बच्चे रामायण और गीता और भागवत के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे तो मेरी माताओं बहनों से आधुनिक युग की माताओं बहनों से बहुत बहुत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि अगर आपको अपने लिए चिंता ना हो तो अपने बच्चों में अगर आप सनातन धर्म के बीच बोना चाहते हैं तो आप मंदिर में आओ आपका कथा में आओ आपको देख करके बच्चों में संस्कार जगेंगे और वो भी राम और कृष्ण की उपासना करते हुए भारतीय संस्कृत के संरक्षक बन जाएंगे तो प्रभु जी इतने करुणाशील जब वो बच्चा काले से फोन करता है कि मां मुझे आपकी याद आ रही है तो मां रोते हुए फोन में कहती है बेटा तुझे तो अभी याद आ रही है मुझे तो हर पल तेरी याद आती है जब भी मैं भोजन बनाती हूँ भोजन खाती हूँ कोई भी चीज बनाती हूँ बेटा तेरी याद आती है भगवान को तुम तो कभी कभी याद करते हो लेकिन कबीर साहब जी ने कहा है कि हरिजन में बालक तेरा हरी जने नी में बालक तेरा काहे आवे गुण सहु मेरा न आवे गुण सौ मेरा सुति आप करे जग के ते आप के रही ने जननी के रही ने हरिजननी बालक तेरा जननी में बालक जी कहते हैं कि हे hey हरि तू मेरी माँ है और मैं तेरा बालक हूं बालक मां की गोद में कितनी कहती है, करता है फिर भी मां उसके ऊपर कभी नाराज नहीं होती करुणा की वर्षा करती है भगवान श्री राम जी माँ है सुग्रीव राम के प्रतीक्षा कर रहा है पर आगे कौन है गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवात्मा भी चाहता है कि परमात्मा मिल जाए और परमात्मा भी चाहता है कि मम ही वाशो जीवलो के जीव भूता सनात्मा यह मेरे ही उद्भूत जीवात्माएं हैं ये मुझसे मिल जाए परमात्मा भी चाहता है मेरी आत्माए मुझसे मिल जाए सब मम प्रिय सब मम उपि और सब थे अधिक मनोज मोहिभा तो परमात्मा भी चाहता है कि मेरी आत्माएं मुझसे मिल जाएं तो जीवात्मा चाहता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए परमात्मा भी चाहता है कि मुझे आत्माएं मिल जाए ये दोनों कार्य तब तक संपादित नहीं होते जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक महात्मा नहीं आ जाएगा तब तक ये कार्य संपादित होने वाले नहीं सदगुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं तो राम जी हैं परमात्मा सुग्रीव हैं जीवात्मा और दोनों के बीच में श्री हनुमंतलाल जी महाराज हैं महात्मा श्री राम और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर के सुग्रीव भयभीत हो होठा और लक्ष्मण जी हनुमान जी से प्रार्थना करता है आगे चले बहुर रघुराया राया तारा है सचिव सह सुग्रीवा आवत देख अतुलवा अति सभी कहे सुन हनुमाना हनुमंत लाल जी से संक्षिप्तता में इस कथा को आगे बढ़ाते हुए चलूंगा आज हमको चार कांड फार करने है किसकंदा कांड सुंदर कांड लंका कांड और उत्तर कांड सुग्रीव हनुमंत लाल जी से प्रार्थना करता है आवत देखे अच्छी अति सभी कहे सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धर बट रूप देखते जाई श्री हेमंत लाल जी महाराज ने कहा क्या करेगा तुम का ये पटे वाली हो मनमैला यदि कदाचित वाले की कुप्रेत भावना से प्रेत होकर के मेरी ओर आ रहे हो तो बस संकेत कर देना बोले फिर करोगे क्या बोले भाग जाएंगे किधर को भागोगे क्या ये पूर्व से आ रहे हैं तो मैं पश्चिम को भाग जाऊंगा जिंदगी भर हम यही करते रहे कि जिस दिशा में भागना चाहिए उस दिशा में सकारात्मक कदम होने बढ़ाए ही नहीं है हम विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव अगर भागना भी है तो तू मुझसे सीख अगर भाग भी तो न परमात्मा की ओर भाग जिससे तेरी जीवन की भाग दौड़ ही खत्म हो जाए लेकिन तू तो उस दिशा में भाग रहा है जिसमें थकान के अलावा कुछ है ही नहीं धर बट रूप देखते जाइए हनुमंत लाल जी महाराज विप्र रूप धर का पिता गए गौर और बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री हनुमंत लाल जी प्रभु श्री राम भद्र जी के सामने खड़े गए और जिस संस्कृत व्याकरण संस्कृत भाषा में जो बात की हनुमंत लाल जी महाराज ने उससे राम जी प्रभावित हो गए उनकी दिव्य संस्कृत भाषा को श्रवण कर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ना ऋग्वेद ना यजुर्वेद धारिण न साम वेद शक्यम प्रभासिनाग्वेद बिना सामवेद बिना आयुर्वेद जाने कोई ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकता हनुमंतलाल जी महाराज ने तीन प्रश्न किए हैं छह प्रश्न को तो तुम शामले ले गौरे सरी तो तुम तो शामले कटन भूमि को तो मले मलपदी कटन भूमि को तो मले मलपदामी कवन हे तू बने बिचिरऊ स्वाम कवन हे तू बने बिछिर रहु स्वामी मंत्राल जी पूछते हैं तो तुम श्यामल गौर से सुशोभित गौरवर्ण से अभिभूषित गौर होने वाले आप दोनों महापुरुष कौन इस छत्ती रूप को अलंकृत धारण कर आप इस बनाटवी में क्या कर रहे हैं कठिन भूमि को भूमि गामी कब है तू बनेचिर स्वानी कब है तू बने बिचिर स्वानी ये भूमि बड़ी कठोर है और आप बड़े सुकूम ने और इसके बाद में कहते कवन हेतु बन बिच रहो स्वामी हनुमान जी ऐसे कैसे किसी को भी स्वामी कहने वाले नहीं थे जब तक जान न ले उन्होंने तो यहाँ तक कहा है महाभारत में श्रीनाथ हो जानकी नाथ हो अभेदाह परमात्मी तथा सर्वस्व राम कमल लोचना भले ही श्री सीताराम सीता और राधानाथ में कोई भी फर्क नहीं है लेकिन फिर भी क्या करूं मेरे तो हृदय के मुकुटमणि राजीवलोचन राम ही है धनुष बाण या बैन लो मै तृष्णगुप्त तो की पंक्तियां धनुष बाण या बैन लो श्याम रूप के संग लेकिन मुझ पर चढ़ने से रा राम दूसरा रंग चाहे आप धनुष बाण धारण कर लो चाहे आप बांसुरी को धारण कर लो इन दो रूपों में तो मुझे कोई ऐतराज नहीं पर सामले रंग के अरावला अरा वाला रखने वाला नहीं कुल मिलाकर के हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा कि जिस पाषाण भूमि पर आप चलकर के आ रहे हैं उससे और आपको देख करके कुछ तालमे लिखा नहीं रहा है लोग कहते हैं ना थोड़ा सा अब वो मैं भजन तो नहीं गाऊंगा क्योंकि फिल्मों का भजन है वो लोग किसी में कहा गया कि आप धूप में मत निकला करो अगर धूप में निकलोगे तो काले पड़ जाओगे और भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष हो गए धूप में निकले निकले फिर भी ज्यो के त्यों कठे ने भूमि कोमल पदगामी इस कठोर भूमि पर आप जरा पहाड़ी लोगों को देखो जो निरंतर पहाड़ पर चलते हैं या नेपाल के लोगों को देखो जो सीधी शीतल की खाते हैं उनके चेहरे में थोड़ा सा आभास आ बा प्रभु श्री राम जी को चलते चलते बारह वर्ष तेरह वर्ष हो चुके हैं फिर भी उनका माधुरी ज्यों का त्यू है लावण्य ज्यों का त्यू है इससे यह लगता है महाराज एक बात बताए जो पहलवान होता है वो मुलायम नहीं होता और जो मुलायम होता है वो पहलवान नहीं होता लेकिन आप जिस दिशा में आ रहे हैं आपकी कीर्ति दुनिया में छा चुकी है जिस कबंध को कोई मार नहीं सकता था आप उसका समुद्धार करके आ रहे हैं तो वीर तो आप है तो जो पहलवान होता है वो माधुर्यपूर्ण नहीं होता कठोरता अंगों में झलकती है लेकिन आप में दोनों एक साथ प्रतिफलित झलक रहे हैं ऐसा तो केवल ईश्वर के ही साथ में हो सकता है और किसी के साथ में नहीं हो सकता है इसलिए कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु वन विचर स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुषयन आत्मवाता आगे उन्होंने कहा कि आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है नहीं राम जी बोले तो फिर आप नरनारायण तो नहीं है नहीं राम जी बोले तो कहा कि सकल कोटि अखिल कोट को ब्रह्मांड नायक आप परमात्मा ही तो नहीं है भगवान जी ने गोल मोल करके बोलना शुरू किया एक बात है कि भगवान जी के सामने ज्यादा ज्ञानी बनकर के कर गए ना किन करो ज्यादा संस्कृत और बोल किया तो भगवान जी भी फिर अपने आप में आ जाते हैं कहा आप तुम पंडित जी हो तो पंडिताई से ही जानो कि हम कौन ले स्वराम जी ने उल्टा बोलना शुरू किया तुम कह रहे हो मैं परमात्मा हूं मैं कुछ नहीं हूं अयोध्या नरेश दशरथ जी का पुत्र हूं कौशलेश दशरथ के जाए और इतनी अगर मैं योग्य होता तो जंगल में मारे मारे भटकता पिताश्री ने घर से बाहर निकाल दिया मुझे, हम पित्वन मान बनाए तुम जैसे परमात्मा की बात करते हो वो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर होता है लेकिन हम तो सगुण साकार दिख रहे परमात्मा का आदेश सारी दुनिया मानती है लेकिन हमें तो पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया हम पित्वचन मान बनाएंगे और वो परमात्मा निर्गुण नाम न रूप निर्गुण होता है नाम नहीं होते रूप नहीं होते रूप हमारा देख रहे हो नाम हमसे सुन लो नाम राम लक्ष्मण दो भाई और जिस परमात्मा की तुम बात करते हो उसके संदर्भ में वेदांति कहता है एक में वो दो तीन आस्ती वो एक ही है दो नहीं है नारी सुकुमारी सुहा अब हनुमान जी भी कम थोड़ी थी थोड़ी इधर उधर से देखने लगे कमरा जी सुकुमारी और नारी तो ये तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं वही तो मैं आपको मना बताने जा रहा हूं तुम तो मुझे कह रहे हो परमात्मा हूं मैं तेरी इच्छा के बिना है मूल पत्ता भी हिलता नहीं खिले ना कोई फूल और यहां पर हमारी श्रीमती जी कारण हो गया मैं भगवान कैसे हो सकता हूं यहां हरि निश्चर वह देगी और विप्र फिर हम खो जी अगर हम भगवान होते तो मारते मारते फिरते मारे फिरते हम अरे महाराज हम बिप्र फिर हम खोज हम खोजते हम फिर रहे वो तो कणकण में रहता है परमात्मा अब बोलो जिन शब्द वाली इन तीन चौपाइयों में राम जी ने छह इन तीन चौपाइयों में प्रभु श्री राम जी ने अभी तक वर्तमान तक की कथा सुना दिया कौशलेश दशर के जाए हम ंड वचन मानवन आए अयोध्या क्या हो गया ये कांड और हम खोजत ही ये हम कांड का स्वरंभ हनुमान जी कैसे पहचानते लेकिन हनुमान जी पहचान गए भगवान जी ने आगे एक बात और कही कि आपन चरित कहा चरित का कहू भी प्रण दे कथा बुझाई कहू भी प्र कथा बुझाई जाए प्रभु पहचानी प्रयु गा प्रभु पहचान परु गा सो सुख उमा जाए नहीं ग सो उमा जाए ना प्रभु पहचान गह पर भगवान जी ने क्या कहा कि आपन चरित हम गाय और कहा कथा बुझाई राम जी ने मुस्कान का सरल भाषा में कहना जरा कठिन भाषा मधुबनी कौन सी बात थी इस चौपाई में हनुमत लाल जी ने पहचान लिया कि ये मेरे भगवान है क्या बात जरा आप ईमानदारी से सोच करके देखो जो जो घटनाएं राम जी ने प्रतिघटित हुई अपने साथ में बताई है कि मैं में अयोध्या यहां पैदा हुआ पिताश्री ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया जंगल में आकर के मेरी प्राणवल्लवासीता का हन हो गया और हम मारे मारे फिर रहे आप जरा अपनी छाती पर हाथ रख करके ईमानदारी से सोचो अगर ये तीनों घटनाएं आपके साथ में घटनाए घट जाए तो फिर आप गाना गाओगे गाओगी, गाओगी कि रहोगे क्या भगवान जी कहते हैं ब्राह्मण देवता ये सब घटने के बाद में भी मैं गा करके आपको सुना रहा हूँ आपने चरित्र कहा मैं गाय हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जी ये आप भगवान ही हो सकते हैं ये मनुष्य की तो बस की बात है नहीं क्यूंकि कबहू जोगे गियोगे न जाओगे न जाते दुखी पा जो और नाम की कोई चीज उसके जीवन में है परीक्षा लिए तो यही तो दिखाया उसके बाद हनुमंत लाल जी महाराज के चंडो में गिर पड़े भगवान जी ने उनको उठाया नहीं उठाया तो मन ही मन हनुमान जी सोचने लगे क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि भगवान का तो, का तो उठा लेते हैं, लेकिन मैं इनके चरणों में लेकिन रहे हैं। इसका कारण तो चिंतन करते हुए मन ही मन सोचते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि निर्मल मन जन मोह कपट छल छिद्र न पावा और जो ही हनुमंतलाल जी महाराज ने अकुलाई निजतन प्रकट प्रीति और रूप को जब प्रकट किया और प्रेम से लवाल लब भर उठे तब रघ निज लोचन जल सीच जुड़ावा यहां पर हनुमान जी को राम जी ने केवल एक ही बार उपदेश दिया और वो उपदेश इतना महत्वपूर्ण पुष्टि मार्ग में आप जानते हैं अनन्न शरणागति भाव महत्वपूर्ण यहाँ पर राम जी पुष्टि किया है पोषण मधु जिस साधना का उपासना भगवत कृपा से यहाँ भगवान श्री राम जी ने हनुमंत लाल जी ने कहा हनुमंत लाल जी से कहा सो मत न रहे हनुमत हनुमत शरणागत वो नहीं है जो मेरे बैठा रहे मेरे मंदिर में ही केवल आरती डा रहे केवल माला का ही बहुत ऊंची बात है आप अपने दिल में उतारने कोशिश करना, जाके ऐसे मत न हनुमंत, मैं सेवक है। स्वामी भगवंत दुनिया के हैं पेड़ और पौधे हैं मुझे सभी की सेवा में लग जाओ उपासना तो है मैं स... है अच्छा कि कपी शे आपका परिचय हनुमान जी ने उसी समय एक और उंगली उठा के का मैं पहाड़ का परिचय नहीं पूछ रहा हूँ कमराजी वो जो पहाड़ है नाथिरा वो जो पहाड़ है ना के ऊपर एक वानर कपिशिष्ट रहते हैं उनका नाम तो। वो आपका शिवक है बोले वो वहाँ कौन रहता है और वो किस के बारे में पूछा ते ही शरीर माते ते है कि रोगी डॉक्टर है लेकिन कभी कभी रोगी रोगी अगर हार्ड अटैक कंडीशन का हो चलने में समर्थ ना हो तब तो डॉक्टर को ही अपनी आला अटैची उठा करके उसके पास जाना पड़ता है। बाली ने इतना मारा है इतना मारा है कि पुरवैया हवा जब चलती है तो उसकी हड्डियां कांप उठती दर्द कर उठती इसलिए आपको ही उसके पास चलना पड़ेगा प्रभु जी ने कहा कि तर्कशील तो तुम बहुत हो लेकिन एक बात बताओ जो मित्रता होती है ना उसमें कुछ कुछ बराबरी बराबरी बराबरी होती है है मेरी उसकी क्या है? का कुछ मत पूछो तीन तीन हैं आपने कहा कि आप नरपति हैं कौशल्याधीश के पुत्र हैं तो वो भी कोई साधारण नहीं वो कपिपति है एक तो ये बराबरी है दूसरी बात आपने ये कही कि हम अपन मानव पिताजी ने आपको निकाल दिया बाहर तो महाराज उसको भाई साहब ने घर से बाहर निकाल दिया वो भी घर से बाहर निकला हुआ है और तीसरी बात कहने में थोड़ी सी हसी आ रही है बुरा मत मानो तो कह दूं। कह बोले दो का कि जैसे आपके श्रीमती जी का हरण कोई कर ले गया उसकी श्रीमती जी का हरण उसके भाई ने ही कर लिया जैसे आप पत्नी के बियोग में रो रहे हैं वो भी पत्नी बियोगी है नरल ने महाभारत में बड़ी अच्छी बात कही है जब दम जब नला दमयंती के विोग में रोते हैं किंग करोशमी कौग अच्छा रामो नास्ते महीतले महीतले क्या करूं मैं कहां जाऊं यदि राम होते तो मैं उन्हें बताता पत्नी के वियोग का दुख क्या होता है क्योंकि उन्होंने झेला था तो इसलिए आप जिस दुख से गुजर रहे हैं वो भी उसी दुख से गुजर रहा है आप दोनों की जब मित्रता बन जाएगी तो बड़ी अच्छी ठनेगी आप अपना प्रेम उसको सुनाना प्रेम कहानी और वो अपनी प्रेम कहानी आपको सुनाएगा अच्छा बनेगा प्रभु जी लक्ष्मण जी को देखकर करके मुस्कुरा उठे कहा क्या गिर की बात कहा अच्छा चलो चलने के लिए तैयार हूं लेकिन इतने पादम वैसे ही चल चुका हूं कैसे थकूंगा हनुमान लाल ने कहा मैं हूं ना मारू त्रिवंदन आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएंगे तो राम जी ने कहा हनुमान जी कंधों पर क्यों बैठा हो वो हमने तो ये सुना है अभी हमें कश्यप ऋषि ने बताया कि आप साधारण नहीं हैं आप अद्भुत मनोज मारत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम आप गिर की तरह हैं तो आप मुझे कंधों पर क्यों बैठाते हो कपिश मुझे गोद में लेकर चलो ना जरो बड़े हो जाओ गोद में बैठा लो हनुमान जी ने कहा सरकार में आपको गोद में ले तो लेता लेकिन जिसने आपको गोद में लिया था आप उसे अयोध्या में छोड़ करके चले आयोजित और उसने शर्ण की थी कीजय सुशलीला अति प्रिय परम अनुपा क्या आप मेरे भी स्वीकार करेंगे क्या आप बालक बनेंगे राम जी ने कहा कि अब तो सीता का हो चुका तो संभव नहीं का सरकार अगर गोद में हम आपको लेंगे तो हम आपको पकड़ेंगे और कंधे पर अगर आप बैठेंगे तो आप मुझे पकड़ेंगे मेरी पकड़ से आप छूट जाएंगे लेकिन आप अगर मुझे पकड़ लेंगे तो फिर मैं आपकी पकड़ से छूटूंगा नहीं समुद्र पर जब पुल बन रहा था तो हनुमान जी ने देखा कि पत्थर तैरते हुए इधर चले जा रहे हैं उन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया और वो पत्थर एक दूसरे से जुड़ते हुए चले गए तो आप देखते हैं ना रामनाम में जब पत्थर लगते हैं तो वो तैरते हैं क्यों बोले कैसे तैरते का कहा क्योंकि रामनाम जब राम जी ने देखा कि सारे बानरबा परिश्रम करके पुल बना रहे हैं तो राम जी को बड़ी दया आई राम जी ने कहा लक्ष्मण अच्छा स्वामी वो होता है जो सेवकों के साथ में मिलकर के काम करे चलो अपन भी कुछ मदद कर देते का सरकार क्या करोगे का अकेले हनुमान जी राम नाम लिखने में लिखे हुए लगे हुए नल नील लगे हुए जब मेरे राम नाम को लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो अगर हम ही खुद पत्थर छोड़ेंगे तो जरूर तैरेंगे रामजीन का भाई साहब मुझे तो कुछ डाउट है थोड़ा आप अकेले में टेस्ट करके देख लो उसके बाद आना मैदान में, में। रामजी ने छोटा सा पत्थर उठाया पहाड़ों की उठच में बैठे और धीरे से समुद्र में डाला और जि डाला टप से डूब गया और जब डूब गया तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब हो गया काम आ जाओ का लक्ष्मण पोजीशन की बात है किसी ने देखा तो नहीं तो कहा मैंने तो देखा है लेकिन और की बात नहीं करता चारों तरफ नजर घुमाई तो हनुमान जी मुस्करा रहे थे कहा हनुमान जी ने देख लिया अब जरा एक पल राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा तो हनुमान जी ने अपनी नजर उठाई तो वो देखते रहते थे नजर उठा उठा करके राम जी को मैंने कहा जहां रघुबर बह रही तो जिम ही जरा नजर मिली राम ने कहा धीरे से कम यार यारे जरा तुमने देखा हनुमान जी ने कहा जी सरकार सब देखा कहा धीरे से बोलो ने दूसरा क्वेश्चन लेगा पोजीशन की बात है हे हनुमान जी तुम ज्ञानी नाम अग्र गणने मुझे बताओ ना जब तुम राम नाम लगते हो तो पत्थर तैर जाते हैं और जब मैंने उनको डाला तो डूब क्यों गया सरकार वो तो डूब नहीं था तो वो है राजीव लोचन जिससे आप थामते हो और जिसे खुद जाकर के आप समुद्र में छोड़ दो उसे तो तैराने वाला कोई मा का लाल है ही राम नाम तो ने पकड़ लेता है इसलिए वो तैरते हैं लेकिन जिसे आपने खुद ले जाकर के छोड़ा उसे कौन तैरा सकता है, है कल कथा समझाई लिए पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहूं देखा सुग्रीव प्रभु श्री राम भद्र को पा करके जीवन की कृतकृत का अनुभव करते हैं हनुमान जी ने गुरु जी का काम किया सुग्रीव और राम जी के बीच में पावक साक्षी दे करोति को जला करके कह देता है आप इनको देख लो आप इनको देख लो और दोनों की संधि और अपना बीच से हट जाता है अब आप इनके बन गए लेकिन कभी कभी जो गुरु ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं। कहते नहीं हमें तो तुम मानते ही रहो बीच में और श्री गुरु जी ऐसा करते हैं अपनी फोटो पकड़ा देते हैं कि जाओ बेटा इन्हीं का पूजन करो तो आकाश से गिरे और खजूर पर अटके गुरु जी का महत्व है वैश्विक महत्व है लेकिन भगवान भगवान ही है और गुरु जी गुरु जी ही है कोई भी गुरु अगर गुरु बना होगा तो परमाराध्य की आराधना करके ही बना होगा जो लोग इस उदाहरण में कबीर साहब का यह दोहा देते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद लिखाए तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि गुरु ने वो प्रेरणा उसे दी थी उस शिष्य को जिससे गोविंद प्रकट हो गए और धन्य है वो गुरु जिसकी बताए हुए मार्ग पर चलकर करके शिष्य को भगवान का साक्षात्कार हो रहा है तब उसने सोचा पहले उस गुरु के कदमों में मैं अपने सर को पटकूंगा जिसके बताए हुए मार्ग पर चल करके मैंने भगवान को पा लिया गुरु का अद्वितीय महत्व है इसमें कोई संदेह नहीं हनुमंत लाल जी पापक साक्षी देकर जोरी प्रीत किन प्रीत और उसके बाद में आप आगे किस कंदा में पढ़िएगा भगवान श्री राम जी की मित्रता हुई और भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को बचन दिया पूछा कि तुम जंगल में क्यों रह रहे हो सारी घटना सुनने के बाद में भगवान श्री राम जी सुग्रीव की मित्रता हुई भगवान श्री राम जी ने कहा तुम्हारी बाधाओं को मैं खत्म करूंगा इस बाली को सुन सुग्रीव मारे यहाँ वाले एक ही बहन और सुग्रीव ने कहा कि मैं मिथुलेश नंदिनी सीता जी को खोज में सारा जीवन लगा दूंगा और पूरी ताकत लगा दूंगा बाद में भगवान ने श्री राम जी की परीक्षा ली सुग्रीव ने और सुग्रीव की परीक्षा लेने के बाद भगवान में समर्पण किया ज्ञान वैराग दिखाने लगा लेकिन बाद में प्रभु श्रीराम जी का एक बार तो बाली से मिलाओ और फिर सुग्रीव बाली और सुग्रीव में भयानक युद्ध हुआ सुग्रीव कर ही हारा तो राम राम है मान तुम्हारा बाली राम तब हृदय महिला अवगुण कवन नाथ इमारा प्रभु श्रीराम जी ने उत्तर दिया अनुजधु भगनी सुतनारी सुनसठ कन्या समय चारी इन्हें कुदृष्ट लोकहधे छुपापना हुई अनुजधु अपने भाई की पत्नी भगनी अपनी बहन अनुजधू भग्नी शुकनारी अपने पुत्र की पत्नी पुत्रवधू और कन्या ये चारों समान होते हैं इन्हें जो कुदरती से देखे उसे बध करने में कोई पाप नहीं लगता बाली कहता है कि सरकार ये जो आपने नियम बताए ये आचार संगता इंसानों के ऊपर लागू होती है लेकिन हम तो हम पावर पशु कपि अतिकामी हम बंदर हैं बंदरों के ऊपर आपने ये इंसानों की संहिता कैसे लागू कर दी राम जी मुस्कुराए अच्छा बंदर हो बोले तो बोले हमें जानते हो हम क्या है बोले आप कौन है बोले हम छत्री हैं और तुम्हारे जैसे हटीले वन जीवों का आखेट करना हमारा कर्तव्य है ताकि वन्य प्राणी स्वच्छंद होकर विषण कर सके सुग्रीव ने श्री राम जी ने ये कहा सुग्रीव राम जी से कहता है कि प्रभु आप धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरते प्रभु अवतरु धर्म की रक्षा करने के लिए आप अवतार लिए और मान्यू मार्यू मोहे ब्याध की ना राम जी कहते हैं धर्म को हानि कैसे होती है कहा जो लोग जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ है असुर और अधम और अधमों से तो राम जी ने कहा तू असुर नहीं है कहा मैं कैसे हो गया तू असुर भी है और अधम भी है कभी कभी इंसान सोचता है मैं बहुत पूजा करता हूं मैं बहुत दान देता हूं मैं चंदन लगाता हूं मैं बड़ा धर्मात्मा हूं लेकिन अंदर से वो राक्षसों से भी गया बीता हो जाता है कुकृतों के कारण किनारी नकाना और मूढ़ तो है से अभिमान और मम भुज बल आश्रत ते ही जानी मार से चहसे अधम अभिमानी मेरे भुजाओं के बल का आश्रय जिसको मैंने आश्रय दिया हो संरक्षण दिया उसे मारने की चेष्टा करना यह अधम अभिमान की पराकाष्टा है तू तो अधम है अभिमानी है जुम्मे इतना कहा बाली मुस्कुरा उठा कहा सरकार थोड़ा ठहरो बोले क्या करना है कहा कि मुझे प्राण चाहता हूँ बोले किस लिए कहा दुनिया को मैं जोर जोर से घोष करके बताना चाहता हूं कि भगवान का दर्शन करने का कोई फायदा नहीं कहा तो कैसे तू बात करता है यदि मुझे आपका दर्शन हो रहा है और आपका बाण मुझे लग चुका है फिर भी मैं अधम और अभिमानी बना ही रहा प्रभु अजहू मैं पापी अंत कालगति आप मेरे सामने पड़े हैं आपका पवित्र बाण मुझे लग चुका है रक्त निकल चुका है फिर भी मैं अधम अभिमानी बना रहा तो मुझे बताइए आपके दर्शनों का फल क्या है सुने कृपालुवती कोमल बानी और बाली सी से पानी भगवान ने कहा कहा कि कि आप अपने प्राणों को महाराज जिस परमात्मा झलक पाने के लिए जन्म जन्मांतरों तक योगी लोग साधना करते हैं काशी में जिनके पवित्र नाम को स्मरण करके लोग अंत मुक्ति को प्रार्थना करते हैं वो मेरे सामने खड़ा है मैं प्राणों को रख करके क्या करूंगा उसने अपने बेटे अंगत को राम को समर्पित किया और का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग कर दिया रोती हुई विलाप करते हुए तारा को प्रभु श्रीराम जी ने एक चौपाई सुनाई, पावक सुनाईल पावगम श्रीरा अज्ञान चला गया भक्ति का वरदान मांगा और उसके बाद में भगवान श्रीराम जी ने सुग्रीव को राज्यवशिक्त किया और प्रभु श्री राम जी वहीं पर सरोवर पर कोई पास में ही निकट में रहते हैं भगवान जी सुग्रीव के राजगा के बाद में भी सुग्रीव भगवान को भुला बैठा नाटक तो तो मत करो आपको क्रोधोत्तर तो आता नहीं अभी हम आपकी कला ही खोलते लक्ष्मण जी ने जो ही जटाए कसी कहा तो आज ही जला के खाक कर देता हूँ राम जी मुस्कुराते हुए पास में आ गए कंधे पर हाथ रखा आंखों में थोड़े आंसू आ गए लक्ष्मण उसको कुछ करना मत वो मेरा मित्र हैनुमंत है, लाल जी अंगद आदि के साथ में राम जी के पास में आए राम जी का आदेश मिला और सहस्त्रों सहस्त्रों बन दसों दिशाओं में भेजे गए दक्षिण दिशा में जो श्रेष्ठ लोग चले हैं उनमें हनुमंत लाल जी महाराजे हैं हनुमंत लाल जी को प्रभु श्री राम जी ने पास पास में बुला करके मुद्रिका प्रदान की है और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं और बानर लोग चल पड़े बड़ी भयानक उनको ल, प्यास लगी सांसारिक विषय वासनाओं में व्यक्ति प्यासा भटक रहा है अगर इस प्यास से बचना है तो धन्यास्तय कृतना प्रबंध शततम श्री राम नामामृतम हनुमंत लाल जी ने ग्रीष्म पर चढ़ करके उत्तम ग्रीष्म पर देख करके एक ऐसी गुफा को देखा जिसमें जीव जंतु प्रवेश कर रहे थे हनुमंत लाल जी महाराज सबको लेकर के गए और उस गुफा में अंगज जी आगे चलने में समर्थ नहीं थे भयभीत हो उठे थे तब हनुमंत लाल जी महाराज को आगे करके उसमें प्रवेश किया स्वयं प्रभाजी मिली उन्होंने कहा आप घबराओ मत ये पवित्र जल है पवित्र फलें आप आराम से खाओ और मुदो नैन विवर जाहु पियाहो सीतें जनपत नैन मूद पुनि देखे बीरा ठाड़े सकल सिंधु और वहां पर जैसे तैसे एक आपत्ति से बचे सम्पाति सामने आ गया सम्पाति जटायु जी के भाई थे उनका आज समय कर भक्षण करे हो, दिन बहुत चले आहार बिनम मरा और उसी समय बानर घबड़ा उठे और अंगद ने कहा देखो एक वो गिद्ध थे जटायु जिन्होंने राम कार्य कारण तन त्यागी हरिपुर गए परम बड़ भागी राम कार्य में उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और एक ये भी गिद्ध है जो राम काज को जाते हुए हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं जटायु का नाम सुनते ही संपादिकुणा तो होते और उनके पास में आए कि भाई जटायु के बारे में आप कुछ जानते हैं तो बताइए उन्हें संपूर्ण घटना कैसे सुनाई कैसे कैसे सीता संरक्षण में जटायु जी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया बाद में महाराज उनको बहुत सुंदर उनका सानिध्य पाने के बाद में जो संपाति जी थे उन्हें अपनी संपूर्ण कथा सुनाई सूर्य के पास जाते समय मेरे पंख जले थे चंद्रमा नाम के ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था राम कार्य से जोड़े हुए जब कपिगण यहाँ आएंगे उनका दर्शन कर लेने मात्र से तुम्हारे पंख जमाएंगे और देखो आज आपका दर्शन करते से ही मेरे पास में पंखा पंख कर तने दिखाए था मुन के गिरा आ तो आजू जन आज चिंता की वाणी सत्य और उसके बाद में अपने पंखों को फैलाया कहा देखो राम के भक्त होकर के डर क्यों करते हो मैं मैं मैं गिद्ध हूं और गीध दृष्टि पर यद्यपि मैं आपकी मदद तो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन यहां से मुझे दूर लंका के बीच में अशोक बाटका दिखलाई पड़ी है और उस अशोक बाटका के एक अशोक वृक्ष के नीचे मैथिली सीता को बैठे हुए मैं यहां से देख सकता तो और करे सुराजी तो जो नाग सत्य जो जन सागर जो सोयन समुद्र को पार कर लेगा वही इस काम को संपादित कर सकेगा संपति जी महाराज वहां से चले गए उसके बाद में सभी से पूछा कौन जा सकता है सभी ने सरेंडर कर दिया और अंत में जामवंत जी महाराज ने हनुवंत लाल जी से पूछा अंगद से पूछा अंगद तुम क्या करोगे तुम पूरे दल के नेता हो तो अंगदनी नेताओं वाला भाषण दे दिया अंगद का जाऊं में पारा अंगद कहे जाऊं कछु अंगद कहे जाऊं में पारा बस इतनी चौपाई बोल पाएंगे जी अंगद जी ने कहा अंगद कहे जाऊं में पारा तो जितने भी छोट भैया नेता थे जो उनके साथ में आए थे सब नारे लगाने लगे अंगद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद वाली बेटा जिंदाबाद अंगद जी ने कहा भैया ये जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों करने लगा रे क्या आप हमारे नेता हो क्या गजब का भाषण दिया यही तो भाषण होता है जिसमें तालीबज उठे चाहे करो चाहे कुछ मत करो उस ताली बजवा लो हाँ हाँ कुछ लोगों को ताली का बड़ा शौक होता है और बड़ी कला आती है इसकी सो तो अंगद ने ऐसा गजब का भाषण दिया कि तालीबज उठी अंगद ने कहा मेरे भैया पहले पूरी चौपाई सुन लो बोले क्या बोले जियु फिर ती चला तो जाऊँगा लेकिन लौट करके आने में डाउट है तो जामद जी ने मत्था ठोका कि जब उसी तरफ जाके मरोगे तो यहीं मरो क्या अब देखो आर्त तो उसके कई है कोई कहते वो उनकी मौसी जी थी मंदोदरी जी तो वो रोक लेती कोई कहता है कि वो अंगद जी के पिताजी बाल जी उनके मित्र थे तो रावण उनको रोक लेता जो भी हो पर कहते हैं कर्पात्री जी महाराज ने कहा था तो कहते थे कि अंगद जी ने यह कहा जी संसार के जो प्रतिभा वो हनुमान जी को जो लौट करके जो राम जी के पास में गए थे राम जी ने बुलाया और कुछ उन्हें दिया और कुछ कहा भी तो अंगद जी कहते हैं मैं चला तो जाऊँगा पर किशोरी जी को श्री जानकी जी को बताना क्या है ये मुझे कुछ मालूम नहीं है मुझे लगता है हनुमान जी को उन्हें बुला करके राम जी ने कुछ दिया भी है और कुछ कहा भी है शायद वो ही को सम्पादित कर सकेंगे तब जहां जी महाराज बोलते हैं कि पवने तन बल पवने समान पवने तन बल पवने समान हनुमान जी को तीन इंजेक्शन लगाए जामनंद जी ने खड़े हो जाओ हनुमान जी महाराज आपने सुना होगा हनुमंत लाल जी महाराज को महर्षि मतंग जी का श्राप था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं बताया कि मैं कितना जा सकता हूँ कितना आ सकता हूँ महाराज ब्रह्मा जी के अवतार है इंजेक्शन लगाना है कि उठ जाओ उठ के खड़े हो जाओ कव ने सु कठिन जग म ते तुम जो नहीं होए होते तुम पान हे मारुतिन आपके लिए दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिससे आप संपादित ना कर सके कवन सुखाद कठिन जगमाही जो नहीं होए होता तुम पाई पवन तने एक इंजेक्शन फेल हो गया दूसरा इंजेक्शन लगाया बोले पवन तने बल पवन, पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना हे मारुतिदन आप बल और वेग में अपने पूज्य पुताश्री मारुद की तरह ही है इसलिए पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक और विज्ञान के आप निधान है हनुमान जी वाला के पास में ये भी औषधि फैल हो गई उसके बाद में तीसरा इंजेक्शन लगाया जामत जी ने कि राम रामकज लगी तब अब तारा राम काज लगी तब अब तारा सुनते भैया उपलबा आ रा सुनते हैं भैया उपलया जी महाराज आपका अवतार श्री राम जी के कार्यों का विशिष्ट संपादन करने के लिए हुआ है है का का कार्य महाराज महाराज ने सुनता है पर्वता रवि बाल तन, विशाल, मूरत कराल कालहु को कालजन गहन दहन दहन हैलवान मान मदन कह तुलसीदास बस जास मारत सुखमूर्त बिकट संताप पाप ते पुरुष पहुंच सपन नहीं आवत निकट एक मोटिका को भीज करके राम जी ने ग्रीष घर पर खड़े होकर के एक घर जना की श्री राम श्री राम पहाड़ पर पहाड़ प्रकम्पित हो गई विशाल रौद्रतम रूप हनुमत लाल जी का निखरने लगा सारे बानर आंख बंद करके हाथ चोड़ करके देवता ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे हे दुख भंजन हनुमंत लाल जी महाराज कृपा हे दुखी भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुनते बारंबार पवन सुख दिनेती बारम्बारे दुखी भंजन बार तीरंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुख दिन ती बारंबार सारे में जाकर सब जी गणवंतरा जी का चरित्र है भाव से आपके लिए से जिन नव निधिकेरा हष्ट श्री जी नव निधिक दाता दुखियों के तुम भाग्य विधा दुखियों के तुम भाग्य विधाता श्या के सवार सवारे राम के कार सवारे मेरा कर उधार पवन सुख बेटी बारम्बार पवन सुख बेटी बारम्बा हे दुख भ रुचिंद सुनलो मेरी पुकार पवन सुख देती मैं हार जब के सभी ने जी ने प्रार्थना की। हनुमंत करने तो तो लंका कोई उखाड़ करके यहां लाता हूं आप कहें तो मैं यही पर रावण को पटक के मार डालू आपका क्या आदेश है आज के नौजवान के पास में अगर पुरुषार्थ हो और उसका पिता कहे कि बेटा ज्यादा मत बोल बस इतनी काम कर ले तो उल्टी टूट पड़ेगा क्या आपसे करा धरा तो जाता नहीं हम करे हमसे भी नहीं करने दे रहे तो। लेकिन तुम लेकिन रामवंत जी ने हनुमान जी से कहा इतनी सिंत कर तुम जाये सीता शोध का होश दिया तब प्रभु निज निज भुजबल राजीव नैना कौत के लागे संग कपि सैना संग संघार तुलसी राम सीता ही इन्हीं शब्दों के साथ में कांड का समापन होता है और सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं अत्यंत दिव्यतम भगवान की मंगलमय लीला है सुंदरकांड का पाठ लगभग लगभग के सभी लोग करते हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा समय तो सुंदरकांड का नहीं है कभी सुंदरकांड पर ही स्वतंत्र चर्चा करेंगे तब तो सुंदरकांड के संदर्भ में बात की जाएगी श्री गणेशाए नम श्री जानको विजयते श्रीरामचरमान पंचम सोपान सुंदर कांड शलोक शाद शाश्वत मेयमन घम निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणींद्र वेदांते मन संभु राख्यम सुरगुरुम जगदीश्वर सुरगुरु मनुषण वंदेहम करुणाकरघुवरम भोपालूड़ी नान्याहारुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदम चा भाव अखिलात्मा भक्ति प्रियुपुंगव निर्भरा अतुलम हेम शैल दनुजन निशा ज्ञानागण्य शकलगुण निधान वनराणाम रघुपति प्रिय भक्त बात जात जहा पुज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐश्वर्यमय रूप के श्री राम जी का वंदन किया है आगे अपनी अभीपसा को अव्यक्त करते हुए कहा है नान्या रघुपते हृदय स्मरी हे मेरे परमाराध्य मेरे मन में कुछ भी अभिप्सा नहीं है कुछ भी कामना नहीं है नान्या रघुपते हृदय स्मरीय सत्यम बदामी मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ और फिर भी अगर आपको अपने दास पर विश्वास ना हो आप मेरे अंतःकरण में उतर करके देख लीजिए क्योंकि भगवान अखिल अंतरात्मा आप समस्त प्राणियों के अखिल मनी समस्त प्राणियों के अंतर आत्मन है सभी में आप बैठे हुए सबके और अंतर बसा हो जानो भाव भगवान अखिलान्तरात्मा भगवान ये प्रसन्न हो गए कुछ नहीं चाहिए तब तक गोस्वामी जी बोले कि प्रभु जी एक चीज चाहिए बात है अभी कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए का रघुपुंगा में हे हे रकुल, के तू। हे रकुल की ध्वजा एक बरदान मुझे दीजिए भक्तिम प्रिय मुझे केवल अब भक्ति चाहिए भक्तिम प्रिय रघुपुंगा और कैसी भक्ति का निर्भरा भक्ति दास से भक्ति बालक सुत्रह दास इसलिए जैसे बालक माँ के भरोसे निर्भरा भक्ति भक्ति प्रिय रघु निर्भरा भक्ति प्रदान की स्वच्छ हो जाए तभी तो आप अंदर में आकर के बैठेंगे हनुमंत लाल जी के अतुत्वल धाम रूप का वर्णन किया और सुंदर कांड शुरू हो गया यह अकेला ऐसा कांड है जिसमें शुभारंभ में दोहा नहीं है इसलिए क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जहाँ से जामवंत जी हनुमंतलाल जी से कह रहे हैं वहां से सुंदरकांड शुरू होता है और वाल्मीकि रामायण में समुद्र के ऊपर पुल बन जाता है वहां तक सुंदरकांड है इसलिए यहां पर भी संतों ने बताया संत राम सुखदास जी महाराज बड़े ही तपस्वी संत थे वो कहते थे कि किसकंदाकांड का एक दोहा लेकर के सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए तभी वो दोहा जोड़ता है और फिर आगे चलता है आइए सुंदरकांड के एक दोहे का केवल हम आपको पाठ कराएंगे और फिर जल्दी जल्दी कुछ बातें करते हुए आगे चलेंगे के सुहाए सुन हनुमते हृदय के बचने सुहाए सुन हनुमते दय भाई तब लगे मुँह पहले क्यों तुम भाई सह दुख कंधे मूल फल भाई तब लगे मुँह पहले क्यों तुम भाई सह दुख कंधे मूल फल भाई जब लगी आबो सीता ही देखी हो काज मुही हर शिव से जो जब लगी आ देखी हो मुहे हर शिव से यह कहना है शबन कहूँ माता चलो हर से गिए रघुना यह कहना है सबन मित माता चल भर से घर रघुना रघुनाथा सुंदु तीर देख उधर सुंदर कौत की पूरी चलोता घर सुन पौ चढ़ू बे बारे बारे रघु वीर संवार बार बार रघु वीर संवार करके उपवने कद बल भारी करके उपवने भारी। चले बल भारी जहीगीर चरन देता चलऊ शोगापा काले कर जहीगीर चरण देता चलो शोगा पारे कोमिया मो पति कर करबानाज में अमोग रघु पति कर करबारा ए भांति चलो हनुमान ए ही भांति चलो हनुमारा जलनिधि रघुपति दूते बिचारी तें मैन के दोचारी हनुमान तिही प्रसाद कर पुण्य की प्रणाम राम काजू सुंदरकंड का पहला दुआ है वाल्मीकि रामायण के टीका में सुंदरकांड के संदर्भ में कहा गया है सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं का सुंदरे सुंदरी सीता सुंदर सुंदरों कपि सुंदरे सुंदरों राम सुंदरे किन्न सुंदरम सुंदर कांड में सुंदर ही तो मिथिलेश्वर श्री सीता जी का चरित्र हैं सुंदर ही रघुनंदन श्री राम जी का चरित्र हैं सुंदर कप श्रेठ हनमंत लाल जी महाराज है सुंदरे ही सुंदरम क्या नहीं है सुंदर इसलिए इसका नाम सुंदर है इसमें चौपाई भी ऐसी है कि भगवान राम जी ने शंकर जी ने कथा तो सब सुंदर कही है लेकिन मैं इसमें कहते हैं भगवान शंकर जी एक कथा कुछ सावधान होकर के कहते हैं हनुमान जी के बारे में सावधान मन और लागे कहने कथा अति सुंदर सुंदर काम है बहुत सौंदर्य भरपुआ हमारे अमेरिका के कुछ भक्तों के कारण और एक हमारे आचार्य हैं वहाँ पर योगेश शास्त्री जी बहुत आग्रह किया कि महाराज जी आप सुंदरकांड को गा करके एक सीडी तैयार करें तो हमने पिछले महीने में ही कंसल जी ने पूरा मार्ग प्रशस्त किया था तो सुंदरकांड हमने भर करके एक तैयार किया था गायन के साथ में वो आपको काउंटर पर मिल रहा होगा आप वहाँ से ले सकते पूरे साठ दोहों को गायन उसमें किया है इस एक सुंदर में जरा देखिए कितनी महत्वपूर्ण प्रेरणाएँ हैं आपको आठ शिक्षाएँ पहले एक ही दो में तो अगर वो लोग पूरे को अगर पढ़ेंगे तो कितनी शिक्षा मिलेगी पहली चौपाई क्या है जामु बनते के बचने सुहाय सोने हनुमं हृदय अति इसमें सबसे पहली सुंदरकांड की जो प्रेरणा है वो ये है कि हमारी लाइफ सुंदर कैसे बनेगी हमारा समाज सुंदर कैसे बनेगा हमारा घर परिवार कैसे सुंदर बनेगा कहते हैं कि जिस बच्चे का भविष्य देखना हो जो बच्चा अपने माता पिता का प्यार नहीं पा सका वो बड़ों का दुलार नहीं पा सकता और जो बड़ों का दुलार नहीं पा सका वो समाज का श्रृंगार नहीं बन सकता और जो समाज का श्रृंगार नहीं बन सका वो राष्ट्र का कर्णधार कभी नहीं बन सकता सबसे पहली बात है कि हमारी युवा पीढ़ी बुजुर्ग पीढ़ी को रिस्पेक्ट देना सीखे यह सुंदरकांड की सबसे पहली शिक्षा है हनुमंत लाल जी महाराज युवा पीढ़ी के एक प्रतिनिधि हैं और जावंत जी महाराज बुजुर्ग पीढ़ी के, के प्रतिनिधि हैं आज सबसे बड़ी समस्या कि युवा पीढ़ी बुजुर्ग पीढ़ी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं में सबसे पहली बात ये है हनुमंत लाल जी अनंत वाले संपन्न थे वो चाहते हनुमान जी रावण को भी मार सकते वो कह रहे हैं कि मैं रावण को ही मार दू लेकिन जामवंत जी ने उनको अनुशासित किया कि इतनी तुम केवल इतनी काम करो तो जामवंत के बचन सुहाय आज की समस्या आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या युवा पीढ़ी की कि जब हमारे पास में जोश होता है तब होश नहीं होता और जब तक होश आता है तब तक जोश चला जाता है और हनुमान जी में दोनों चीजें एक साथ हैं जोश भी है और होश भी है जामवंत के वचन सुहाय सुन हनुवंत हृदय ही गैव रिस्पेक्ट फॉर जामवंत जी नॉट ओनली बाई माउथ बाई हाथ दिल से सम्मान देते हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय हृदय सुन को अच्छे लगे ऐसा नहीं कि मन मार करके अब बुजुर्ग है कहना बांधना पड़ेगा हृदय हृदय से रिस्पेक्ट दो अपने से बोलो मंत्र हृदय और दूसरी चीज आज की युवा पीढ़ी के पास में सब कुछ है एक चीज नहीं है कंप्यूटर की उंगलियां खूब नाचती है अर्थ पैसा बाप ने नहीं कमाया उससे सौगुना कमाने के लिए अध्यक्ष है वो की चीजें वो कर रहा है समझ में नहीं आता कहां से करता है लेकिन उसके पास में एक चीज नहीं है और वो नहीं है धैर्य बेट प्रतीक्षा किसी सुखद कर्म की प्रतीक्षा को वेट करने की क्षमता हनुमान जी कहते हैं तब वो लगे तुम भाई। मोही पर आपको प्रतीक्षा करनी है मेरी और प्रतीक्षा करना सांस सुग्रोह में क्या हुआ था यही तो गड़बड़ी हुई थी ना सुग्री थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेता तो सारी समस्या उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाता पर हमारे पास में प्रतीक्षा नहीं कहता मांस देवसता रहू खरारी सिला देता हनुमंतराजी कहते कब अगम पर खेव तुम भाई आप तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं भले ही कितनी भी आपदाएं सहनी पड़े, दुखों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी को डेवलप करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू जनरेशन हमारे पास में दुख में थोड़ा दुख आया हम टूट जाते हैं बुजुर्गों को देखो कैसे जिंदगी उन्होंने काटी एक हमारे अमेरिका के भी लोग कथा सुन रहे हैं बुरा नहीं मानना। एक नौजवान आया हमारे यहां पर वाराणसी के आश्रम में दिन के दोपहर के दो बज रहे थे हम बगल के कमरे में उनके बाबूजी के पास में बैठे हुए थे वो नौजवान अकेला कमरे में था उम्र लगभग 20-25 वर्ष की थी और दो बजे बाबू बाबूजी। बाबू अरे मैंने कहा क्या हुआ कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जरा देखू तो दोनों दौड़े दौड़े उस कमरे में गए बाबू मक्खी मक्खी बाबू मक्खी एक मक्खी पर चीख उठा नौजवान क्या करेगा बोलो क्योंकि अमेरिका में मक्खी दिखलाई पड़ती नहीं मच्छर दिखलाई पड़ती नहीं ह दुख दुखों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी को डेवलप करो और यह कैसी आएगी का जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वानी सह पहली शिक्षा अपने से बुजुर्गों को दिल से रिस्पेक्ट दो दूसरी शिक्षा अगर कुछ सबकर्म कर रहे हैं तो उससे परिणाम आने की प्रतीक्षा करने प्रतीक्षा करना सीखो और तीसरी शिक्षा दुखों को डेवलप दुखों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी को कर डेवलप करो और ये कैसे आएगी आज का व्यक्ति थोड़े से दुख में टूट जाता है आज देखो थोड़ा सा अगर खेती में पैदा नहीं हुआ किसान आत्महत्या कर लेते एक बार महाराष्ट्र में कपास पैदा नहीं हुआ किसान मर गए आप ये सोचो कि यदि वो किसान जिंदा रहे होते तो न जाने कितना कपास अपनी खेती में पैदा हो किया होता उनको डेवलप करना चाहिए को का पाठ करो इसलिए अधीर मत हो आत्महत्या सबसे बुरा पाप है बड़ा शायद की कंद मूल फल खाई का ये कैसे आएगी कैपेसिटी का सात्विक बनो वेजिटेरियन बनो जो मन में आए वो मत खा जाओ हनुमान जी कह रहे हैं कि सहदुक कंद मूल फल खाए कैसे ये बर्दाश्त की क्षमता का भोजन की शुद्धि करो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन आहार शुद्धि सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृता हनुमान जी ने सोचा समुद्र के किनारे हैं एक बार हम अपन अमेरिका में गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे तो एक ट्रक जा रहा था उसमें लिखा हुआ था सी फूड अरे हमने कहा यह तो कोई गजब की चीज होगी समुद्र के अंदर वाले फल है इसमें तो उन्होंने कहा कि महाराज समुद्र के अंदर के फल मछली है।, है भगवान ने तो इसलिए बनाए थे कि कभी उदास व्यक्ति नदी के किनारे बैठ जाए तो नाचती छाती चल मनोरंजन हो जाए उदासी उसकी हट जाए वो उनको खाने लग गया इसीलिए तो उदासी बढ़ गई भगवान ने हिरण क्षणों को इसलिए बनाया कि जरा तैरते हुए प्रकृति में देखें तो व्यक्ति की उदासी चल जाए खाने लग गया मुर्गे इसलिए बनाए गए थे कि सुबह जल्दी जाग जा वो जगाए, अब अलार्म घड़ी खत्म कर दी छो ब क्या -क्या के फल हमने देखा कि जो नदी के किनारे जीव रहते हैं वो मछलियों को पकड़ के खाने लग जाते हैं मैंने चित्रकुक में देखा एक बंदर पकड़े हुए था डाली और नीचे से मछली को देखा चट्ट से ऊपर से नीचे लटका और मछली को पकड़ के जीवित खा गया हुआ हनुमान जी ने कहा कि मेरे भैया ये समुद्र के किनारे हो कहीं इधर मत ताक लेके जाना नहीं तो तुम इधर से खाना पीना शुरू कर दो सह दुख मैं कितना भी दुख आ जाए लेकिन भोजन मत बदलना अपना कंदमूल फल खाई कंदमूल फल खा करके अपनी साधना को बचा रखना वेजिटेरियन बने रहना मेरे भाई वेजिटेरियन बनो फालतू के बहाने मत बनाओ कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है ये कौन पता क्या कहते विटामिन नहीं है तो कुछ नहीं है दाल खाते हैं बहाने बनाते कंध मूल फल खाएंगे इसमें तीसरी महत्वपूर्ण प्रेरणा यह है कि आप वेजिटेरियन हो चौथी प्रेरणा है और दुखों को डेवलप करने की क्षमता को प्राप्त करें और जब लग आवाओ सीताएं देखी हुई है काज मुहि हर्ष में तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं मिथिलेश नंदनी की शुद्ध लेकर के आ जाऊं और मैं पक्के दावे के साथ में कह रहा हूं कि मैं सीता जी का काज शुद्ध लेकर के ही आऊंगा हनुमान जी को कैसे पता लग गया कहते क्योंकि इस काम को करने में, में मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो ये पांचवी प्रेरणा है कि जिस काम को करने में आपकी आत्मा गवारा न करे उस काम को तुम तो मत करना वही काम करना जिसमें तुम्हारी आत्मा खुद प्रसन्न हो इसलिए शायद को उन्होंने स्पष्ट कहा कि होई है काज मुहे हर्ष विशेष मेरी आत्मा कह रही है कि काम हो अब ये जो दो चौपाइया बड़ी महत्वपूर्ण है यह कही ना शवन कहु माथा चलू हर से ही यह, यह कहना है शबन कहु मा था चलू हर से ही धर रर घुना चलू हर से ही है धर रर घुना यह कहना है शबन कहुमा स लाइफ बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा जीवन में अहंकार रहो एक भी बानर इतना पुरुषार्थवान नहीं था जो हनुमान जी से एक कदम आगे जा सके सभी ने कह दिया था कि हम उस पार नहीं जा सकते जमंत जी ने कह दिया था मैं बुढा हो गया हूं हनुमान जी से बड़ा कोई था यहाँ तो हम छोटा सा पत्र घर के लिए लिखते हैं तो कहते हैं बड़ों को प्रणाम छोटे को प्यार हमें याद आ जाता है हमसे छोटे भी हैं कुछ वहां भी ईगो आ जाता है लेकिन हनुमान जी महाराज वहां जितने भी खड़े हुए कपिश लोग थे सभी पर राम की कृपा है राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया है कि सो अर्ण जाके असुमति सो नो सो जाके अस मति नट रहे हनुमत मैं सेवा के सतराथन रूप स्वामी हनुमान जी ने उसको दर्शन कराया यह कह नाय चाहे छोटा बनर हो चाहे बड़ा बनर हो हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किए यह कह ना माता और ये छठमी प्रेरणा कितनी पावन है चले हर से ही घर रघुनाथ जब सतकृत के लिए चले तो रघुनंदन श्री राम जी को अपने अंत करण में प्रतिष्ठापित कर लिया भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं ब्रह्मण्ञा अधाय सर्वाणी संयम तिता करोतिया क्या लिप्ते न सब पापे पद्म पत्र में कोई भी कर्म करो ब्रह्मण्य आधाय ब्रह्मण्य आधार परमात्मा को अपने अंताकरण में धर करके उसको स्वर्ण करके करो लिप्ते न स पापे उस कर्म को करते हुए जो भी तुम्हें पाप अपने लगेगा उसके तुम भागीदार नहीं बनोगे हनुमंत तो राज जी महाराज ने चलते समय अपनी गाड़ी शरीर को क्या बना दिया यंत्र भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया तुम्हारा ये शरीर यंत्र है और इसमें मैं बैठा हुआ ड्राइवर हूं तो चलो हरस रघुनाथ राम जी को अंदर उठा लिया आप चलाओ इस गाड़ी को इसलिए विनम्र हो जाओ सभी में सभी को प्रणाम दो सम्मान दो और ईश्वर को अपने दिल में बैठा करके काम करो और जब ये दो चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी तो जीवन आपका भव्य और दिव्य हो जाएगा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतक कूद ऊपर बड़ी बड़ी विशाल बाधारूपी चट्टानों को तुम पार कर जाओगे हनुमंत लाल जी विशाल सिंधु तीर एक भूधर सुंदर खेल खेल में भगवान के भक्त बड़ी बड़ी आपत्तियों के पहाड़ को खेल खेल में लांग जाते जाकी कृपा पंगु गिरिंग अंधे सर्व सब कछु दर्शाई चरण कमल बंदो को कूद चढ़ूता ऊपर और बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा सातवी कि बार बार रघुवीर सुमारी ये नहीं कि बस केवल हनुमान चालीसा का सुबह पाठ कर लिया गुरु मंत्र का जाप कर लिया अब पूरे दिन भर फ्री वी शुड रिमेंबर आवर गॉड अगेन एंड अगेन ऑल द पूरे दिन भर भगवान को निरंतर जाप करते रहो। हनुमान रह क्या करते हैं बारे बारे रघु वीर सवार करके ऊ पवने तने बले भारी बारे बारे सभारी स्वारी करके पवन कन्ह बले भारी यदि आपके जीवन में ये चीजें आ जाएंगी जो ऊपर वाली हैं जो आपको बताएगी अभिमान रह जीवन हो जाएगा शाकाहारी आपको भोजन करेंगे ईश्वर को स्मरण कर प्रत्येक कर्म पर कदम उठाएंगे तो बार बार रघुवीर तो आपके जीवन की जो प्रगति रुकी हुई है वो तो प्रगति खुल जाएगी तरक्की आपके जीवन में आ जाएगी तरक्यू पवन तने बल भारी बलवानी कौन सा बल जाएगा विल पावर You will achieve your अचीव योर विल पावर दरी इंपॉर्टेंट फॉर एस तो तरक् पवन तने तरक्की आ जाएगी और विल पावर आपके जीवन में आ जाएगा आप आत्मबल आपके जीवन में आ जाएगा तरक् पवन तने बल भारी और जब सच्ची श्रद्धा राम में होगी सत्कर्म की ओर आपके कदम बढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी आपदाएं कदम चूम लेंगी तुम्हारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आपके चरणों में झुक जाएंगी जय गरी चरण दया हनुमंता चले उस पाताल तुरंत जो ग्रीश करण के सामने आते हैं एक ठुकर में धक् जाते और उसके बाद में जिम अमो अघुपति करवाना जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाओ और सीधे उसी की ओर चलो विदाउट एनी फेयर किसी प्रकार के भय को छोड़ करके आगे बढ़ा तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो गर्जता चाहे दहाड़ मारता हुआ सिंगी क्यों ना न बढ़ते चलो हनुमंत लाल जी महाराज जिम अमोग्रप कर माना ए ही भात चले माना तब जब आप ऐसी निष्ठा को लेकर के शतकृत में संकल्पबद्ध होकर के चलोगे तो जहां पर कोई भी नहीं है भगवान तो सभी जगह हैं वहां भी तुम्हें मदद करने वाले लोग ईश्वर भेज देगा जलनिधि रघुपति दूत बिचारी समुद्र में कोई नहीं था खुद समुद्र जी ने किस्से का मैन पर्वत से कहा के देखो पवन ने तुम्हें एक बार उत्ताल तरंगों से बचाया था इंद्र के बज्र से होना चाहते हो अच्छा मौका है पवन के पुत्र जी आ रहे हैं, थोड़ा अभिमान में, में फूल करके किसी को अपमानित भी नहीं करना हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं हमारे पास तो ताकि हम पार कर लेंगे हनुमानते ही पर स्मरण करके उनके शन्मान को स्वीकार किया रिस्पेक्ट दिया कर्पण की नाम का यकीन वो एक विश्राम और हनुमान जी को कितनी बाधाएं मिली सुरसा मिली हनुमान जी ने जिस जिस सुरसा जिसन बढ़ावा था का प्रूफ दिखावा, सत्य की माया थी प्रणाम किया जब विशाल रूप धारण किया सत्यो जन तन कीना वदन पैठ पुन बाहर प्रणाम किया और आशीर्वाद दे दिया देख बुद्धि बल निपुण के राम काज सब करे हो तुम बोले बुद्ध आगे चले सि मिली सिंहका को एक मुठका का प्रहार किया तमी माया थी खत्म कर दिया आगे लंकनी मिली लंकनी ने कहा मोर आहार जहां लग आहारोरा हनुमत लाल जी महाराज ने ऐसी मुठका का प्रहार किया कि बत्ती सी नीचे गिर गई मार क्यों दिया हनुमान जी को इतनी जल्दी गुस्सा क्यों गया तू तो झूठ बोलती है तू करे दुनिया के जितने भी चोर हैं वो मेरे आहार हैं अरे सबसे बड़ा चोर तो तेरा मालिक है तेरा स्वामी है, रावण जो के अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी, त्रैलोकियों को करके लाया और यदि तू चोरों को मारती है, तो सिद्धांत का जामा पहनाते मुठका एक महाका रोद्रमत धरनी धनमनी और पुणि संभार उठी सुलंका हनुमान जी के हाथ जोड़ करके बोली ता क्या गजब का सत्संग तराजू के एक पल्ले पर सात स्वर्ग सात के सुखों को रख दिया जाए और एक तरफ लव मात्र का सत्संग सकल जो मजा आ गया अजय आप सोचो ये कैसा मजा था ये कौन सा सत्संग था ना राम कथा था ना भागवत कथा था हनुमान जी के सामने आई एक थप्पड़ जड़ दिया बेचारे की बत्ती उखड़ गई के उसका खून गिर गया और कहती सत्संग आनंद आप किसी के पास जाओ दर्शन करने के लिए ना राम कथा न भागवत कथा एक थप्पड़ आपको बत्ती गिर जाए तो आप क्या कहोगे महाराज मजा आ गया सत्संग हो गया ये कैसा सत्संग ये सदबुद्धि उसको कैसे आ गई जैसे भीष्ट पताम के अंदर का रक्त जब निकल गया द्रोपति के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ऐसे उसका भी जब रक्त गिर गया पवित्रता में वो राक्षसी नहीं थी वो एक देवी थी उस लंका की आप जब पूजन कराते ना हमारे ब्राह्मण देवता लोग तो क्या बोलते हैं हु? लक्ष्मी नारायणाभ्याम नम बागर शचि पुरंदरा इष्ट देवताभ्यो नमः और क्या कहते हैं ग्राम देवताभ्यो नमः ग्राम देवता का पूजन होता है वो लंका की ग्राम देवी थी रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया तो बेचारी लंकनी काँप रही थी वो कि इसको राजा बना के जा रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने कह दिया था जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत व्रंश कहा मोह चीना विकल होश तय कप के मारे तब जाने से निश्चित अब मैं समझ गई कि आप राम रामदूते हैं राम कार्य का संपादन करेंगे हराम की को हृदय में धारण करके आप कार्यों को संपादन करें प्रवेश नगर कीजिए सब जा हृदय राख कौशल राजा बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठ बैठ घर से बाहर निकलते हैं इस चौपाई को आप तीन बार बोलें और छह बार श्री राम जय राम, जय जय राम का उच्चारण करें फिर गाड़ी को स्टार्ट करें आपका जीवन दिव्य हुआ हमारे ऋषिकेश के बड़े विरक्त संत हैं श्री अभिराम जी महाराज उन्होंने तो बहुत सुंदर प्रचार किया हुआ है कि जब भी वो गाड़ी पर बैठते हैं गाड़ी चलती है महात्मा को चलना पड़ता है और जो भी बैठते हैं महात्मा लोग तो क्या बोलते हैं कि चलत विमान कोलाहल हो जय रघुवीर कहे सब कोई ऐसा लगता है राम जी के साथ में विमान में बैठ करके जा रहे श्री अभिरामदास जी महाराज ने भारत ही नहीं पूरे विदेशों में रामार्चा का जो प्रचार किया है अद्भुत अद्वितीय कार्य किया है ऐसे संत प्रणम में है आद भी त्यागियों की जमात हमारे रामानंद संप्रदाय में बड़े महान महान संत हैं। है आपको यह बता रहा था कि हनुमंतलाल जी महाराज राम जी को धारण करके लंका में नगर नगर में उन्होंने देखा विभीषण जी से उनकी भेंट हुई विभीषण जी ने उनको बताया हनुमंत लाल जी महाराज पुष्प वाट का अशोक वाट का प्रवेश करते हैं रावण उनके सामने ही आया रावण ने सीता जी को धमकी दी कि मां से बसमा कहा ना माना तो मैं हमारा बड़ कर पाना और अंतगत्ता रावण के जाने के बाद में मिथिलेश नंदनी शीता जी राम के व्योग में तड़प उठी है लंकनी ने अपने स्वप्न की बातें बताई हनुमंत लाल जी ने निर्णय कर लिया कि ये ये जो त्रिजटा ये जो बात कह रही है कि मैंने स्वप्न देखा है सपने बाना लंका जारी मुझे इस भक्त की बाणी को शत करना चाहिए यथार्थ करना चाहिए और फिर उन्होंने हनुमंत लाल जी ने सीता जी के सामने मुद्रिका को गिराया उनके भ्रम को दूर किया कि प्रभु श्री राम जी आएंगे लंका को फतह करेंगे माता आप चिंता मत करो तुमते प्रेम राम कह दूना और उसके बाद में आज्ञा लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटका गए अशोक वाटका के फलों को खाया भी वृक्षों को भी उजाड़ फेंका क्योंकि हनुमान जी का कुछ उद्देश्य था कि इसी बहाने में जरा लंका में घूमाऊं और देख लूं कहां दुश्मन की चीज़ें क्या हैं और हनुमंत लाल जी को को मेघनाथ जब बांध करके लाया तो बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर एक प्रकरण है मैं आपको वो महत्वपूर्ण दोहे को 22 नंबर दोहा है सुंदरकांड में इसकी चौपाइयों पर आप ध्यान दीजिए हनुमान जी ने जो रावण को उपदेश दिया है ये बड़ा सार है सुंदरकांड हनुमान जी के सामने जब रावण को बंदी बनाकर कर के लाया गया हनुमान जी ने रावण को उपदेश दिया चार है कही, चार उपदेश कभी भक्ति विवेक विरति चार चीजें कही क्या भक्ति विवेक वैराग्य और न्याय नीति आठ दोहे इस दोहे में आठ चौपाइया है तेईस दोहे के ऊपर की चौपाइया और बाईस दोहे के नीचे की इन दो-दो चौपाइयों में एक एक चीज का प्रतिपादन कर रहे हैं राम चरण पंग उधर राम चरण पंग कजी उधर लंका चले राज तेजसो विमल मयंका ते, मयं ते सशिम जने हो कलंका राम भक्सु विमल मयंका कलंका ऋषि पुलस्तु विमलमयंका ते सशिम जन होशंका भक्ति भक्ति में कहा के दशज्ञ मैं तेरे कल्याण के लिए बता रहा हूं कि रामचरण पंकज और यदि तुम ये चाहते हो कि लंका की अजश्री के तुम अधिष्टात दे देवता बने रहो तो लक्ष्मी को प्राप्त करने का तरीका है कि नारायण को अपने घर में विराजमान कराओ और नारायण जहां रहेंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप वहां पर रहती है लक्ष्मी जी के दो बहन है एक बहन तो उन्हें मायके मिला है उल्लू और एक बहन उनके ससुराल का है गरुण तो जो लोग नारायण को नहीं बुलाते हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी कहते हैं तो नारायण कहते हैं हमको कहीं और मीटिंग में जाना है तुम तो अपनी गाड़ी से जाओ हम कहीं और जा रहे हैं फिर उल्लू पर बैठकर के लक्ष्मी जी जाती हैं और उल्लू बना चली जाती है और जो नारायण को भी बुलाता है लक्ष्मी जी को भी पुकारते हैं तो फिर नारायण कहते हैं हाँ उसको तो मैं जानता हूं अपन चलो दोनों चलते हैं फिर गर्णों पर बैठ करके जाते हैं और निहाल करके यदि तुम चाहता है लंका की तुम्हें वचन देता हूं प्रभु तुझे क्षमा कर देंगे और लंका का अचल राज के तुम मालिक ऋषि पुलिस जसुमलकार महर्षि ऋषि का इस संसार में जो पवित्र कुल है निर्मल चंद्रमा के समान है उसमें कलंक मत बने भक्ति का उपदेश दिया और उसके बाद में विवेक राम नाम सोहा राम नाम बिनूर सोहा देखे बिचारी राम नाम नहीं नहीं सोहे बस नहीं, ने नहीं, सो बस नहीं, ने नहीं सो सुरारी नहीं सोहे सुरारी सवभूषण भू सर नारी वसन सुहा रावण तु ने वेदों को पढ़ा है शास्त्रों को पढ़ा है प्राणों का तू ज्ञान है, क्या तूने यह नहीं पढ़ा हर एक वेद राम नाम के महत्व से भरे पड़े में कितना भी अलंकरण आ जाए कितने भी वेद्य पूर्ण वाणी हो जाए लेकिन यदि उस जुहुआ पर राम नाम नहीं है तो वह बाणी अलंकृत नहीं होती तद वाग वि स्र्गो जनताग प्रतिश्लोक मवध्यवत्यपि जिन श्लोकों में जिन काव्यों में भगवान का नाम नहीं होता है शणंती गायंती गणंती साधु महात्मा लोग साधु लोग नहीं को ग्रहण करते हैं जिनमें राम नाम इसलिए राम नाम पर निगराना सोहा देख विचार त्याग मद मोहा अरे लंकेश वसन हीन नहीं सोएश्वरारी कोई भी युवती कोई भी नारी कितने भी श्रृंगारवान कितने भी स्वरूपवान क्यों ना हो वो सोलह श्रृंगार को धारण कर ले कितने भी रत्नों और अलंकारों से अलंकृत हो जाए लेकिन यदि वो वस्त्र ना पहने तो वो सुशोभित नहीं लगती उसी तरह से कितना भी वेदों का शास्त्रों का प्राणों का ज्ञान हो जाए लेकिन अगर राम नाम नहीं है तो वो ज्ञान बिल्कुल अशोभनीय है भगत विवेक विरक्ति विरक्ति की बात सुनाई राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जा रही पाई पाई राम से विमुख होकर के जिस संपत्ति को प्राप्त किया जाता है वो आकर के भी एकादशलम तद विनति अन्यायपूर्वक अधर्म पूर्वक परमात्मा को विमुख होकर के उपार्जित की गई संपत्ति केवल दस वर्ष तक ही ठहरती है और ग्यारहवीं वर्ष को लगते ही वो संपत्ति खुद तो नष्ट हो ही जाती है बल्कि बाप दादों ने कमा करके भी जो रखा हुआ होता है वो भी समाप्त करके जाती है समूलम तत्व सजल मूल जिन सरतन जिन सरताओं का मूल कोई उद्गम स्त्रोत नहीं है गिरी पहाड़ों में जैसे गंगा जी का गंगोत्री जमुना जी का जमुनोत्री ऐसा कोई उदगम नहीं है वो केवल वे नदियां केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं और वर्षा रे जाते ही बरस गए पुणि तब ही वो सूख जाती है आत्मा के आनंद का मूल परमात्मा है और परमात्मा को त्याग करके प्राणी सुखी कभी रह नहीं सकता इसलिए रावण तू परमात्मा से जुड़ जा जीवन तेरा आनंद में हो जाएगा उसके बाद में भी जब रावण में परिवर्तन की नहीं देखी तब हनुमान जी ने नीत की बात की और हनुमान जी कहते हैं सोने दस कंठे पन रोपी और राम त्राता नहीं कोपी अरे मैं तेरी सभा में रोप करके करके तुझसे कहता हूँ यदि तूने मेरी बातों का प्रणाम नहीं माना तो भय परिणाम बड़ा भयानक हुआ विमुख राम त्राता नहीं कोपी राम से विमुख प्राणी की कोई रक्षा नहीं कर सकता है बिंद न ईंधन पाइए सागर जुड़े नीर परे उपास कुर ग्रह विपक्ष रघुवीर उसने राम विमुख त्राता नहीं कोपी। अरे विमुखा तुझे अभी कल्पना नहीं है जिस समय श्रीराम श्री राम यदि हो गए, तो उसके बाद में तेरी रक्षा करने के लिए अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे विमुख राम त्राता ने शंकर सहर से विष्णु अज तो ही शकन राख राम कर दो ही यदि राम की भ्रकुटी तल गई तेरे सामने आ गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे मैं तुझे कह कर की जा रहा हूं। क्या चंदा अगर देना सीखना हो तो लंका वाल मुझसे सीखो रावण ने कहा इस बानर को जलाना है चंदा इकट्ठा करो क्या गजब का चंदा बाढ़ी पूछ कब के रहा ना नगर वसन घृत तेला इतना दिल खोल करके चंदा दिया लंका ने कि ना तो तेल बचा ना कपड़े सब दे दिया हनुमान जी लेने वाले भी इतने उदार थे बाड़ी पूंछ पूछ हाँ हा, सब ले लेते अब हनुमान जी ने कहा जिन जिन लोगों ने चंदा दिया प्रसाद भी तोड़ना चाहिए जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया उनको प्रसाद नहीं मिला बाढ़ ही किन कब खेला शरीर में लगा उसके बाद में हनुमंत लाल जी महाराज ने विकरार धरण किया निबुक चढ़ अटारी हनुमंतलाल जी महाराज ने जरा छोटे हुए आराम से को निकाल लिया और फिर वो जहां, जहां साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर हनुमत लाल जी महाराज ने समुद्र में कूंद करके अपनी पूछ को बुझाई हनुमंत लाल जी महाराज सीता जी के सामने आ गए सीता जी करणाद्रोह करके रोठी कहा हनुमान तुम तात कहत अब जाना और हनुमंत लाल जी महाराज ने फिर कहा कि माँ जैसे प्रभु ने मुद्रिका आपको आश्वासन के लिए दी थी आप मुझे कुछ दे दो तो चूड़ा मणि उतार दे हरस में पहुँच तले उसको लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज आए जावंत आदि बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे राम जी के पास पहुँचे और भगवान श्री राम जी ने कहा फिर देर क्या सीधे प्रस्थान करने का आदेश दो और उसके बाद में जो भयानक सेना है लंका की ओर प्रस्थान करती है समुद्र के किनारे आकर के पूछराम जी दे डालते हैं और उसके बाद में वहाँ बस सोच ही रहे थे इधर महाराज क्या हुआ कि विभीषण रावण को समझाने की चेष्टा कर रहा था पर जब तो कहा दैनव दे ही तो महाराज जी इन्होंने अच्छी बात की तो उसने का चरण का प्रहार किया और विभीषण जी महाराज भगवान की शरणागत में आ गए शरणागत कहूँ जेत जाए निज अनहोते निज अनहित अनुमान शरणागत कह जे तजे निज अनहित अनुमान है तेनर पावर पाप संतने लोग हन भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव से पूछा क्या करना चाहिए सुग्रीव ने कहा ऐसे बांध लेना चाहिए लेकिन विभिष्णु जी जब राम जी के पास में गए तो भुज उठाए भुज विशाल गए हृदय लगावा हनुमत पूर्व श्रीराम जी ने भुजाओं में भर लिया भक्त वत्सल भगवान है कुणा सागर भगवान जी सुग्रीव की ओर देखा सुग्रीव खिन्न मन थे तो कहा कि आप खिन्न हैं, कहां सरकार आप तो भगवान हो आपको जो मन में आया आप वो करो कग्रीव मैंने वही किया जो तुमने कहा था बोले मैंने ये कहा था सिर्फ राखी बांध मोहे असभा इसको बांध लिया जाए तो मैंने बांध लिया हनुमान जी इसको बांधने के लिए रस्सी आप कहां से लाते इसलिए मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिसे खोल करके ना तो भाग सकता है ना उसे काट सकता है भुज विशाल विशाल भुजाओं में मैंने आलिंगनबद्ध कर लिया है अब यह भाग नहीं सकता और मैंने जेल में बंद कर लिया है और वो जेल मेरा हृदय है जिस भक्त को मेरे हृदय के अंदर में आश्रय मिल गया हो वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता भगवान श्री राम जी ने विष्णु सिखा तुम सारे के संत प्रेम हो रहे दे नहीं अन्य हो रहे बहुत सुंदर उपदेश है आप कभी पढ़ना और बाद में प्रभु श्री राम जी ने पूरी सभा के बीच में पूछा है कि समुद्र को पार कैसे किया जाए विभीषण ने कहा प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहे उपाय विचार प्रयास सागर करिए सकल भालू का बिहार तो कहते हैं कि भगवान श्रीराम जी ने निर्णय लिया ऐसे कैसे और बाद में श्री राम जी फिर इसी को मारने के लिए तैयार हो गए तो ये निर्णय कैसे लिया था अमेरिका में भी बड़ी अच्छी अच्छी रामायणी है एक तिवारी जी हैं मेरीलैंड में बड़ी अच्छी बात यह बात तो हमारे शब्दों में पहले से प्रचलित होगी लेकिन मैंने उन्हीं से सुनी उनका राम जी ने ऐसे निर्णय नहीं ले लिया था ये राम जी ने ये सोच करके निर्णय लिए थी क्योंकि पहले भी समुद्र उनकी थोड़ी सहायता कर चुका था इसलिए सोचा था हो सकता है सहायता कर दे कब की थी सहायता जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे ना तो इसी समुद्र के मन में सात्विक विचार उदय हुआ था और उसने मैनाक से था कि आप इनकी मदद करो ये तुम्हारी सहायता में जा रहे राम जी के काम के लिए जा रहे हैं तो राम ने विश्वास कर लिया कि समुद्र के तो सात्विक विचार है तो हो सकता है हम लोगों के लिए सीधे शोक करके रास्ते दे दे राम हनुमान जी के लिए वो कर रहा था बड़ी अच्छी बात तिवारी जी ने कही चंद्रमौल तिवारी जी तो कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से विभीषण राम जी की शरणत्याये भगवान श्री राम जी बैठ गए लेकिन एक दिन की बात कौन गए गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय हुए न प्रीत प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण बान श्रासन आनु शोक्रु सम्र प्रभु श्री राम जी के सामने कनक थाल भर मुनगन नाना विप्रूप आयुत जमाना भगवान श्री राम जी से कहा कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं आप चाहें तो आपका बाण तो निश्चित रूप से मुझे शोषण कर सकता है लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं सबकी मर्यादा रखते हैं तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरी भी मर्यादा रखने की कृपा करें समुद्र आज तक बांधा नहीं गया है आप ऐसा सेतु बनाए कि जिससे युगों युगों तक आपकी कीर्ति प्रशस्त रहे और फिर भगवान श्री राम जी से समुद्र ने कहा करे हो बल अनुमान साहि आपके बानरों की सेना में नल और नील ऐसे वरदान प्राप्त हैं कि उनके तिनके परस के गभारे तरह हैं जल्द प्रताप तुम्हारे आपके प्रताप से उनके पुत्र तैरेंगे और मैं पुन और प्रभु प्रभुताही करे हो बल अनुमान साहि और ऐसी प्रार्थना करते हुए महाराज समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की नज भवन गबनऊ सुंदर श्री रघुपत मत भाए हु चरित्र कलिमल हर यथामती दास तुलसी गाय सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगुना तज सकल आस भरोसे गावे सुनहे संतत शटमना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहते तरह भाव सिंधु बना जल जाए सुंदरकांड का पाठ हम इसलिए करते हैं कि हमारे आपके सभी के मन में एक ही भावना है कि हे भगवान इस भवसागर में हम डूब रहे हैं आप ऐसी कृपा करो कि हम भव से पार हो जाए हमारे और आपके जीवन की क्या लालसा है भगवान से ही तो चाहते हैं कि प्रभु जी हमको भाव से पार कर दो यही कामना करते हैं? और इस सुंदरकांड का शुभारंभ समुद्र की संस्था से समुद्र की समस्या से शुरू होता है कि समुद्र को पार कैसे किया जाए इसी समस्या से सुंदरकांड शुरू होता है और समापन इसका किस्य होता है सुनते तरह भाव सिंधु बिना जाने इसलिए सुंदरकांड हमें भाव सागर से पार लगा देता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है पूज्य मुरारी बापू जी के द्वारा मैंने एक बार सुना था कि रामचरितमानस की संपूर्ण टीका सुंदरकांड में है और सुंदरकांड का संपूर्ण टीका के रूप में हनुमान चालीसा है पूरा रामचरितमानस का सार सुंदरकांड केंद्र में है बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसलिए ईश्वर की कृपाओं का अनुभव करते चले प्रभु श्री राम जी लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं रामम हमारी ्यम भाभ हरण कालम सीह्र ज़माने सात ने मुझको मिटाया जमाने की साहत ने मुझको मिटाया तेरा नाम आया, आया।, आया। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया।, मिटाया तेरा नाम पर न आया, आया तेरा नाम मेरी जवा पर आया तेरा नाम मेरी जवा पर न आया गुनागार हूँ मैं हो गुनागार हूँ मैं खता I really. फैलाऊं झोली में आके मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के ये माना कि तुम हो दाता सारे जहा मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके मगर कैसे फैलाऊं झोली में आ जो पहले दिया हे yes. ले yes. तुमने अदा की मुझे जिंदगानी तुमने अदा की मुझे जिंदगानी महमा तेरी मैंने फिर भी न जानी महमा तेरी अनंत करुणा है ईश्वर दुर्लभ मानव जीवन दिया घर धर दिया धरती दी आकाश दिया फिर भी हम कहते हैं कि ईश्वर तुमने क्या दिया तुमने अदा की मुझे जिंदगा मा तेरी मैंने फिर भी न जानी मेहमा तेरी मैंने फिर भी न गानी महमा तेरी मैंने फिर भी न जा कर्जदार तेरे तेरी दया का क्रेना जिस के काबिल दर पे सर को जी है दर पे सर को को झुका झुका लूं लूं मेरे मेरे मालिक और कोई भी इच्छा नहीं मन में ना धन चाहिए न मकान चाहिए ना दुनिया चाहिए बस एक ही तमन्ना है कि एक बार पूरी पूरी श्रद्धा के साथ में मेरा सिर आपके दर पर झुक जाए और मेरी आंखों में आपकी मंगलमय छवि उतर जाए इसके बदले में अब मैं क्या सकता हूं। मेरे पास नहीं विद्या नहीं नहीं खर्चन को ना विद्या है ना बाहुबल है केवल ये मेरे पास में दिल ही है इसी को मैं आपको समर्पित कर सकता हूँ इसके सिवा कुछ नहीं है जी चाहे है दर पर सर को लूं, जी जाता है दर पर सर को लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालू तेरा दर्श एक बार जी भर के पालू तेरा दर्श एक बार सेवा दिल के टू के ओ होवा दिल के टू केड़े ओमे के काबिल मेरे दाता, मैं दाता चढ़ा ले काबिल मे तेरी का है वो जे ना जिले मैं उठानी के कबिल श्रीराम जी की अनंत करुणा पुल बन करके तैयार हुआ श्वेत बंद भई भीर अति कपिन व पंथ उड़ाए भगवान श्री राम जी ने सुंदर श्वेत की रचना देख करके भगवान के मन में विचार आया करे हो यहां शंभुपना मोरे हृदय परम कल्पना और उसी समय पर फिर महाराज दिव्यतम रामेश्वरम भगवान की स्थापना की गई है मुरुशंकर भगवान की गये रामेश्वरम जी की स्थापना का बहुत ही दिव्य मंगलमय प्रकरण है करे हो यहाँ सम मोरे हृदय परम कल्पना भगवान श्री राम जी कहते हैं शिवद्रोही ममदास मम ममद्रोही शिवदास मम द्रोही शिव तेनर करे कल्प भर घोर नरक महोबास ममद्रोही शिवदास कहावा दास कहा तेनर सोनर सपनों मोहिना पावा जो रोग मेरे दास कहा करके भगवान शिव के द्रोही होते हैं और शिव के द्रोही होकर के जो मेरे दास कहते हैं वो स्वप्न में भी सुख और संसिद्धि को प्राप्त नहीं करते और उन्होंने कहा कि जे रामेश्वर दर्शन कराए जो लोग रामेश्वरम का दर्शन करेंगे ते बिन श्रम भव सागर तरह जो गंगा जल आन चढ़ाए ते साय मुक्ति नरपाएं जो रामेश्वरम में गंगोत्री से जल ला करके चढ़ाएंगे मुक्ति की उनको प्राप्ति होगी बहुत सुंदर प्रकरण है रामेश्वरम में मैंने आपको सुनाया था और उसके बाद में भगवान श्री राम जी सुबेलगिरि से पर निवास करते हैं बाद में निर्णय लिया जाता है कि महाराज किसी को पहले दूत के पास दूत को बनाकर के भेजा जाए हनुमान जी की जब बात आई तो जामवंत जी ने कहा कि अगर आप बार बार हनुमान जी को भेजेंगे तो रावण और राक्षसों के मन में आएगा बस एक ही बानर उनके पास में है और कोई है नहीं तो इसलिए अब किसी दूसरे को भेजा जाए इसलिए भगवान श्री राम जी ने अंगद को दूत बना करके भेजने का निर्णय लिया अंगद से जाते सुने भगवान श्री राम जी जो बात कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है भगवान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि अंगद मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर् में जानता हूं तुम बड़े बुद्धिमान हो लेकिन ध्यान रखना काज हमारे तो हो रिप्रसन करे बतकी सोई एक काम करना ध्यान रखना कि मेरा काम बन जाए और मेरे दुश्मन रावण का भी कल्याण हो ये भगवान श्री राम जी कहते हैं जियो और जीने दो रामचरित में चार चीजें हैं किसी देश को अगर अक्षुण रखना हो तो चार चीजों की आवश्यकता है शांति की स्थापना कांति का उन्मीलन क्रांति का संचालन और भ्रांति का निवारण श्री राम जी शांति के संस्थापक हैं, भरत जी कांति के उन्मिलक है जो गहरे छुपे हुए धर्म के भी तत्व को निकालते लक्ष्मण जी महाराज क्रांति के संचालक हैं और भरत जी शत्रुघ्न जी भ्रांति के निवारण करता है भगवान श्रीराम जी जहां भी बात करते हैं शांत की स्थापना की बात करते हैं चाहे परशुराम जी हो और चाहे रावण हो परशुराम जी से कहते हैं नावगुण परम पुनित तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सन हारे चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। भी की बात करते हैं और रावण के लिए भी मैसेज भेजते हैं कि रावण के अंगद जी से कहते हैं काज हमारे ताँ से हे तो हुई रुपन करे बद अंगद जी महाराज ने जब लंका में प्रवेश किया तो महाराज अंगद जी की जो यात्रा हुई ना वो जैसे किसी देश के राष्ट्रपति की यात्रा होती ऐसे हुई पहले तो जब उन्होंने प्रवेश किया तो रावण का एक बेटा सैनिकों की टुकड़ी कभी सलामी ले रहा था अंगद जी को देख करके उपहास कर दिया और बात ही बात करी बात ही बात में बात बढ़ाई बाप बाप तक चल गया हाथ तेरे बाप को जानता हूं बोले मैं तेरे बाप को जानता हूँ और तेई अंगद का उन्होंने जी उसने अंगद जी को मारने के लिए लात उठाई ऐसे लात उसने उठाई अंगद नीचे से उसके का उन लात उठाई और गह पद पटकी भूमि भमाय धराशाई हो गया मर गया रावण का अक्षय अच्छा कुमार अमरा था दौड़ करके बताया गया था रावण को क्या आपके बेटे का वो महाराज रावण को बेटा और मारा गया उसकी सूचना किसी ने दी समझ चुप कर रही सब चुप होकर के रह गए कहमत देना नहीं तो पता नहीं भी किसकी ड्यूटी लगा देगा जाओ अब से सब चुप अंगज जी महाराज जिस रास्ते से जा रहे हैं ना सामसे चारों तरफ उनको सलामी दी जा रही जिस रास्ते से जा रहे और ये पूछे मग दे दिखाई जिसे ही पूछते कहा है। महाराज महाराज वो सीधे सीधे राष्ट्रपति भवन जाओ इधर उधर तो कोई बात ही नहीं अंगद जी महाराज सीधे रावड़ के गये भवन सब उठ करके खड़े हो गए रावण के चुप करो बैठ जाओ कुछ इज्जत भी है रावण की सभा के लिए बंदर के लिए खड़े हो गए तुम लोग अब सब जैसे-तैसे पता नहीं ये क्या करेगा अब? अब बातचीत शुरू हुई। रावण ने सोचा जैसे मैंने हनुमान से छह प्रश्न पूछे थे बाद में बोलना शुरू किया था आदत कि आदत होगी शायद इससे भी छह प्रश्न पूछना पड़ेंगे। तब ये बोलेगा हनुमान जी ने रावण से बहुत प्रश्न पूछे कैलंकेश कवंत कहीं केवल खीसा सुनो देखो छह प्रश्न पूछे अंगद ने कहा कि मैं दूसरा हूं मैं हनुमान जी नहीं हूं एक प्रश्न पूछा कैल अंकेश कहले इसका उत्तर ले लें मैं रघुवीर दूत दसकंदर उसने बंदर कहा तो का, अगर तू बंदरा कहता तो दसकंदरा मैं जरूर कहता तेरे लिए तो हाजिर जवाब है इसलिए उसके बाद में अब बात धीरे धीरे बड़ी तू कहां आया कहां से आया तू जानता नहीं मेरे पिता सीखना मुझे पहचाना नहीं मैं बोई हूं जिसके पालने में झुलाने में तेरी ड्यूटी लगती थी अब देखो बात यहां संवाद बहुत है लंबा चौड़ा संवाद हो जाएगा कुल मिलाकर के बात यह है कि राम जी ने रावण को सामने एक पॉलिटिक्स का एक चैलेंज दिया है रावण अपने आप को कूटनीति में भेद नीति में निपुण समझता था राम जी ने कहा अगर तुम अपने आप को भेद नीति में निपुण समझता है तो मैं तुझे चैलेंज देता हूं मैं अभी अंगत को भिजा हूं मैंने तेरे सगे भाई को जिसको तूने पुत्र की तरह पाला जिसने लंका का साम्राज्य किया तूने केवल उसको एक लात मारी और वो मेरी शरणागति में आ गया और मैंने उसे अपना लिया और आज वो मेरे लिए काम कर रहा है मैंने उसे विदेश मंत्री बना दिया और मैं तेरे पास उस बाली के बेटों को भेज रहा हूं जिसको अभी दस दिन मैंने एक महीने पहले मारा है एक महीने पहले मैंने उसके बाप को मारा है अगर तू इसे फोड़ सकता है तो फोड़ करके दिखा रावण बड़ा कूटनीतिक था अंगत सामने गए और जब उसने सुना रहा बाली बानर में जाना थोड़ा सच्चा करके घुमा फिरा करके उसने सोचा क्या करना चाहिए तो बड़ा बलवान होगा तो रावण ने कहा कि आजकल तुम्हारे पिताजी कहा है रावण ने पॉलिटिक्स की कि जब मैं इससे पूछूंगा तुम्हारे पिताजी कहा अगर किसी से पहली बार पूछो पिताजी कहाँ गए एक आधे महीना हुआ मरे हुए तो बेचारा रोठेगा पिताजी को याद करती करते करते बाबूजी तो नहीं है। और जू ही इसके दो आंसू गिरेंगे उसी समय मैं चक्ट से उठूंगा और रूमाल से इसके आंसू पहुंचूंगा किसने तेरे पिताजी को मारा है वो मेरे मित्र थे ले जा सारी लंका की सेना उससे युद्ध कर रावण ने सोच करके प्रश्न किया अब कहो कुशल बालिक कहाँ आब तेरे पूज्य पिताश्री कहां हैं गर? अंगद मुस्कुरा उठा कहा तेरी को मैं सब जान रहा हूं बेहस वचन तब वो जान गए देखो ये जादू मार रहा है वचन तब अंगद का ही मुस्कुराते हुए अंगद ने कहा कि श्रीमान जी चिंता मत करो मैं शांति समझौता का रजिस्टर लेकर के आया हूं इस पर अगर आपने आज हरी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए तो दस दिन बाद भयानक संग्राम होगा और आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा वहीं पर पोस्ट किया जाएगा वहीं पर पार्सल किया जाएगा जहां हमारे पूज्य पिताश्री गए दिन दस गए बाली पहई और पूछू कुशल सखा वहां पर गले से गले लग करके पूछना तुम्हारा क्या समाचार है तो राम विरोध कुशल जस हो सो सब सखा सुनाई राम के विरोधी की जो कुशलता होगी वो तेरा मित्र है ना तो वो अच्छी तरह से बताएगा अब तो बद कहीं बढ़ चली तू जानता नहीं मुझे बोले मैं अच्छी तरह से तुझे जानता रावण कहता है तूने मुझे मालूम नहीं राम ने समुद्र पर पुल क्या बांध लिया बड़ा अभिमान बढ़ गया है। मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ की बातें बताऊं बात तो बहुत लंबा विषाद है और बहुत अच्छा है क्योंकि उद्देश्य पूरा विस्तार ढंग से मैं कहूंगा तो आप पूरा अंगत का मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर के रावण ने छह अभिमानों की बात की है रावण ने छह अभिमान प्रस्तुत किए। यु तो रावण में सात अभिमान थे लेकिन एक अभिमान सुंदर कांड के बाद में उसका समाप्त हो गया रावण अंगत को सुनाता है रावण बालकांड में चलत निशर नारी हनुमान जी ने भी एक ऐसी गर्जना की कि का गर्व प्रसव हो गया उसका वो तो जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी प्रकम्पित होती है अंगद ने कहा तू जब चलता है तो पृथ्वी हिलती है लेकिन रामा दल के नौजवान चलते नहीं भूदंडो को पटक देखते हैं पृथ्वी प्रकम्पित होती है ंगद ने फिर आगे चलकर बताया लक्ष्मण जी कुछ करते नहीं बोलने लग जाते हैं पृथ्वी है। और रावण आगे चलकर कहता है है कि तू जानता नहीं ये है। जिनके इस बीस वजाओं को चल करता पारा ये बीस समुद्र के समान है राम ने वो समुद्र लांग लिया कोई बात नहीं लेकिन रावण की बीसाएं बीस, बीस पयो दी उनको लांगना उनके लिए कठिन हो जाए रावण कहता है तीसरा से अपनी छाती का है ये मेरी छाती असाधारण नहीं जानता जब मैं दिग्विजय यात्रा में पाताल में गया था तो जो दस दिग्गज हैं, जो पृथ्वी को थामते हैं वो कुपकुपा करके जब मेरी ओर बढ़ते थे सूण को फटकारते हुए तो मैं बीच मैदान में सीने को तान करके बैठ जाता था और वो दिग्गज आते थे और अपना हाथियों का जो दांत होता है ना वो दांत मेरी छाती में विदा करके भेदना चाहते थे लेकिन उड़ लायक मूलक इव टूटे मेरी छाती से टकरा करके मूली की तरह टूट जाते थे ये मेरी वो छाती है जाने दिग्गज और कठिनाई जब जब बिर जाए और जब जब बिर और जाए जिनके दशन कराल ना फूटे उर लागत और उनके दशन से मेरी कराल कपाल ये जो सिर है ये साधारण नहीं शिरो के बारे में बताया जिनके दशन कराल न फूटे और लागत मूलक टूटे इन सिरों को कुछ नहीं हुआ ये वो सिर हैं जिनसे मैंने अनेकों बार भगवान शिव की पूजा की एक भक्त जितने फूल नहीं सरा सकता उतने मैंने सिर चढ़ा करके भगवान शिव की आराधना की रावण शंकर जी की पूजा करता है और उसके बदले में उसे बहुत सिर मिल गए रावण सोखता है शिव प्रसन्न है मेरे ऊपर लेकिन आप मुझे बताओ आप किसी महात्मा के पास जाए महात्मा को आप नारियल चलाएं, तो महात्मा नारियल रखे निकाल ले जाओ अपना नारियल इसका मतलब क्या प्रसन्न है अगर आप नारियल चलाओ, दक्षिणा चलाओ और महात्मा वो ले निकाल ले जाओ तुम तो अपने पास में, इसका मतलब क्या है नाराज हुए ना रावण जब सिर चलाता है तो शंकर जी कहते हैं ये अभिमान भरे तेरे सिर लेकर के हम क्या करेंगे रखते हुए अपने पास और रावण सोच रहा है शंकर जी प्रसन्न अद्भुत बात और उसने चार अभिमान और उसकी बाद में दो अभिमान कहता है कि कुंभ करण सम मेरा कुंभकर्ण जैसा भाई है अंकजी ने पूछा क्या विशेषता है बोले छह महीने सोता है बोले यह भी कोई विशेषता है हमारे राम जी के जो छोटे भाई हैं वो सोते ही नहीं और छठा अभिमान बताया शुद्ध प्रसिद्ध सक्र मेरा बेटा दुनिया में प्रसिद्ध है इंद्र जीत के रूप में उसने इंद्र को जीता है अंगद ने कहा है कोई विशेषता नहीं है इंद्र को जीतना आसान है लेकिन इंद्रियों को जीतना कठिन है और हमारे राम जी के जो छोटे लक्ष्मण जी हैं उन्होंने इंद्रियों को जीता है हमारे यहां ऐसे ऐसे रावण ने बात करते करते अंगद जी से यह भी कह डाला कि अच्छा एक बात बता तेरे ऐसा कौन सा योद्धा है तुम्हारे पास में जो मोशन लड़त जोशो मेरे साथ में लड़ते जो शोभा को प्राप्त देगा ये रावण की एक कूटनीति थी, थी कि इसी बहाने अंगद जी बताने लग जाएंगे मेरे पास में ये है, पास में में उनके ताकत उनके पास में ये लेकिन अंगद जी बड़े चतुर थे अंगद जी ने कहा कि तुम पहले जानते किस किस को यह बता दो और उल्टी पासा फेंक दिया रावण खुद ही बताने लगा तुम्हारे पास है कौन कहा जो तुम्हारा स्वामी है उसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है वो अपनी पत्नी के बियोग में बेचारा इतना रोता है इतना रोता है कि उसकी दुख, दुखी। उस वो अपने बड़े भैया के दुख में दुखी अनुजतासुख दुखी भी नुम तुम जो हो ना दो योद्धा तुम और सुग्री हो तुम क्या सोचते हो बड़े योद्धा हो तुम सुग्रीव कुलद्रम दो तुम और सुग्रीव तो ऐसे ही हो जैसे नदी के किनारे के वृक्ष जिनकी आधी मिट्टी तो पहले ही बह चुकी है बस आधी मिट्टी में जड़ है उनकी एक बेग जब तो अपने आप धराशाई हो जाएंगे तुम्हें गिराना नहीं पड़ेगा तुम सुग्रीव कुलद्रम और एक वो हमारा भाई होश ने सोचा भयानक युद्ध धोने वाला है तो डरपाओं के भाग्य यहां से अनुज हमारा भीरू बहुत डरपोक है वो जब युद्ध शुरू होगा पता नहीं भाग करके किसकी शरणा कर दिया जाएगा अनुज हमारा भी शुरू तो और वो दो तुम्हारे यहां पर इंजीनियर हैं जो पुल बनाना जानते हैं जब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ दो चार पुल बनवा लो नहीं बाद में तो वो जिंदा इंदा नहीं रहेंगे शिल्प कर्म जाना नलनीला और इतना कहते कहते रावण पसीने पसीने हो गया और उसके बाद में बोला है कपि ए, ए, एक कपी है बोले बोले बता दो कितना उसका नाम? हमने तो लोगों से कहा था पत्रकारों सावधान हो जाओ उसका नाम नोट करो मैंने पहला प्रश्न यही पूछा तो तेरा नाम क्या है कैल अंकेश के मन तक लेकिन इतना गजबदार उसने भाषण दिया कि उसकी भाषण के चक्कर में आ गए ना उसने अपना नाम बताया ना अपने मालिक का नाम बताया तो बोले फिर जानते कैसे बोले हम उसके नाम से नहीं जानते हम उसके काम से जानते आवा प्रथम अभिद इस लंका में उसने पहली बार प्रवेश किया और चारों तरफ से सुरक्षित स्वर्ण लंका को जलाकर आवा प्रथम नगर जी जा रहा एक बन रहे एक वो आपके यहां बुढ़ा है जावंत मंत्री अति बूढ़ा उसके बारे में सुना था कि वह समुद्र के किनारे खुद ही सरेंडर कर रहा था कि डॉ भाई वो अब कह रहे नहीं तल रहा तो कौन है तुम्हारे उद्दे देखो संवाद बहुत बड़ा है आपको कहाँ तक बताएं बाद में अंगद जी महाराज के सामने जब राम जी को साधारण नरश्रेष्ठ कहा तो राम मनोज का श्रेष्ठ गंगा अंगद जी ने दोनों भूदंडों को जब पटका पृथ्वी का बाद में हनुमान जी ने अपने चरण को दबाए वहीं पर अंगद जी ने अपने चरण को रोप दिया है जो मरण सखत सट्टारी प्र राम सीता में हारी और मेघनाथ मेघनाथ समकोट सत जोधा रहे भूमि न छाणत कपिचरण देखत रिपुमत भाग भूमि न भूमि मानी पृथ्वी पृथ्वी ने ही कपि के चरण को पकड़ लिया का मेरी सीता की प्रतिष्ठा फिरता ऊपर लगी हुई है कहीं अगर इसका पांव हल गया तो फिर तो मेरी सीता का क्या होगा अब पृथ्वी ने ही जिसके पांव को पकड़ लिया अब बोलो अब कौन हटा सकता था भूमि न छाणत देखत रिपुमत भाग कोठ संत कर मन जब नीत न्याग इस प्रकार से अंगज जी महाराज ने बहुत सुंदर अंत में हनुमंत अंगद जी महाराज ने जो मुटका का प्यार किया संपूर्ण पृथ्वी प्रकम्पति हुई रावण अपने सिंहसन से गिर पड़ा दसों सिर उसके नीचे आ गए और दसों बीसों भुजाओं से अपने मुक्तों को उठाने लगा कसु तेल निज शरण संवारे और कशु अंगद पास पवारे और अंगज जी महाराज कहा कि अब हमारी तुम्हारी मुलाकात रणभूमि में ही होगी और फिर क्या था भीषणतम युद्ध दूसरे दिन राम और रावण की सेना के साथ में हुआ है कोटि कंगू हैं मेरू सिंगने जनू घन प्रसन्न आधा कटक कपन पहले के ही दिन में रावण की सेना के आधे सैनिक मारे गए भयानकतम युद्ध चल रहा था और दक्षिण द्वार पर मेघनाथ भयानक युद्ध कर रहा है और वहां पर हनुमंत लाल जी अंगजी आदि है और भयानक तम तो वहां पर युद्ध हुआ है और इस युद्ध में मेघनाथ देखो तो जो राम रावण युद्ध है वो स्वामित्र सीता जी ने कहा है राम रावण समर चरित अनेक कल्प जी गावें इस युद्ध को अगर अनेकों कल्पों तक भी लोग गाएं तो इसका पार पा मुश्किल है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महाकवि का कालिदास जी ने लिखा है कि राम रावण योरे युद्धम राम रावण योर वो राम रावण का युद्ध राम रावण के ही समान है उनसे और कोई उपमा नहीं है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम रावण युद्ध का जो वर्णन किया उसमें से केवल दो योद्धा रावण दल के चुने और दो योद्धा रामा दल के रावण दल के दो योद्धाओं को चुना उन्होंने मेघनाथ और कुंभकर्ण और रामादल के दो योद्धाओं का ही केवल वर्णन किया गया अंगद और हनुमान जी महाराज सोचा इनका पूरा पूरा वर्णन करें लेकिन उनका भी पूरा पूरा बल वर्णन किया जाना संभव नहीं था तो मेघनाथ की केवल माया का वर्णन किया कि वो माया भी कितना था कुंभकर्ण की केवल काया का वर्णन किया कि उसकी काया कितनी भयानक थी और उसके बाद में हनुमत लाल जी महाराज की के केवल मुष्टिका का वर्णन किया और अंगद जी की लात का वर्णन किया और ला लात मारू लात आदि का जगह-जगह वर्णन किया पूरा वर्णन किया जाना संभव नहीं था मेघनाथ कुंभकर्ण का भीषणतम युद्ध चल रहा था मेघनाथ और तो लखनलाल जी के भयानकतम युद्ध में भयानकतम युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी के तीव्रतम बाण इतने भयानक लगे हैं मेघनाथ को कि उसके प्राण निकलने वाले थे और उसने जब देखा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे तो मैं क्या करूं तो उसने अंतर मन से पिताजी को पुकारा मेघनाथ में एक विशेषता थी कि वो आचरणवान था और पिता का बहुत ही प्रिय भक्त था मेघनाथ कहूं जो कुछ कहूं सोसवजन पहले ही कर रहे और जो ही उसने रावण को याद किया तो कृतवास रामायण में वर्णन करते हैं कि रावण बहुत मायावी था महर्षि नारद जी का रूप धारण करके आ गया और शितान पर क्योंकि वह युद्ध कर रहा था और लक्ष्मण जी के लिए जो भी दिव्य शक्ति का प्रयोग करता मेघनाथ तो हनुमंत लाल जी महाराज गदा को घुमाते हुए जय श्री राम करके जब सामने आ जाते थे तो हनुमंत लाल जी की छाती से टकरा करके सारी शक्तियां चूर चूर हो जा रही थी मेघनाथ ने कहा कि पिताश्री में युद्ध कर रहा हूं पर मेरी शक्ति कोई भी काम नहीं आ रही है क्योंकि वो वीर बलवंत हनुमंत जब सामने आ जाते हैं तो मेरी शक्तियां टकरा करके चूर चूर हो जाती है रावण नारद जी का रूप धारण कराया और सुंदर राम की कीर्ति का गान करते हुए जो ही हनुमान जी महाराज के जीवन की रावण कहता है तो उनके जीवन की एक कमजोरी है क्या बोले राम चरित्र सुनवे को रसिया हनुमान जी को राम कथा मिल जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं सहज हो जाते हैं रावण जैसा राम कथा को दिव्य माधुरी ईश्वर से रावण संगीत कला का भी रखता था। ना उसकी कितनी पावन रचना शंकर जी की है जटा कटाह बिलोल बीच बल्ल विराजमान तो रावण अद्भुत विद्वान था उसने रामकथा सितार पर जब गानी शुरू की हनुमान जी महाराज का पुरुषार्थशील शरीर बस भक्ति मुद्रा में बदल गया रावण राम कीर्तिगान करते हुए जू आगे चला इसी बीच में मेघनाथ ने बीर घातीड़े से सांगी। नी छाड़े से तेरे सारी तेज पुंजार का उसने प्रयोग कर दिया तेज पुंज लक्ष्मण लक्ष्मण जी को शक्ति लगी लक्ष्मण जी उसी में धराशाही होकर गिर पड़े चारों तरफ राम की सेना में कोहराम मच गया। और सारे वानर राम जी के पास आ रहे हैं। सबके चेहरे उतरे हुए हैं। श्री राम जी उठ करके उनके बुझे हुए चेहरों को देख करके कह रहे हैं जी क्या हुआ लक्ष्मण कितनी देर में आएगा लक्ष्मण क्यों नहीं आया अभी तक है मेरे हनुमान और तभी तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को लिखे आयुमाना महाराज लक्ष्मण जी को लेकर के आ गए पहली बार देखा लक्ष्मण जी के दोनों हाथ नीचे को लटके हुए थे बक्षस्थल में बाण लगा हुआ था रक्त टपक रहा था हनुमत लाल जी महाराज उनको लेकर के ही आए राम जी अधीर होकर के हनुमान जी के कर लक्ष्मण को ले लिया हनुमान से पूछे हनुमान क्या हुआ क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को बार बार गालों को छूते अरे लक्ष्मण बोलो ना क्या बात है देखो मैं तेरा भाई राम तुमसे पूछता हूं उसके पीछे चला गया उस बीच में लक्ष्मण जी की शक्ति मारी जी नहीं है, है। जी जी लेकर के आज इतने रोए हैं, इतने रोए हैं कि आकाश के तारा गणों से बिंदु गिरने लगे, अश्विंद पृथ्वी का कण कण आंसुओं से अनुश्चित हुआ है सारे बन अपने राम को रोते हुए देख करके बिलख बिलक करके गए। आज राम जी ने रोते हुए ऐसे शब्द कहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहे जैसे शब्द उन्होंने बनगमन पर नहीं कहे जैसे शब्द उन्होंने पिता की मृत्यु पर नहीं कहे जो शब्द उन्होंने सीता के हरण पर नहीं कहे वो आज लक्ष्मण की शक्ति पर राम जी कहते मेरो था क्यों? मेरो पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुष पुरुषाओ शुक्रियो आज मेरा पुरुषार्थ पुरुषार्थक अब मेरे बल पर पा, मेरे पास ताकत नहीं रहे मेरो रहते था सबपुर सापुर सापत्ति बताबन हार बंधुब विपत्ति बताबन पति बतावन हारे बंधु बंधुब विपत्ति बतावन हार बंदुअब करो भरो पुरस करके कहते हैं सुग्रीव आज मेरा पुरुषार्थ दुनिया में भाई बहुत देखे होंगे लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई खोजने पर नहीं मिल सकता सुग्रीव। दुनिया के भाई तो ऐसे होते हैं कि अगर पिता के जीवन में आपत्ति आ जाए भाई के जीवन में आपत्ति आ जाए और वो विदेश रह रहा हो तो कहता है मुझे जान से छुट्टी नहीं मिल रही है आने कोशिश कर रहा हूं फ्लाइट नहीं मिल रही है किसी तरह से तुम बाबूजी को संभाल लेकिन अगर संपत्ति के बंटवारे का मामला हो तो सबसे पहले आ जाएगा सड़क के किनारे का मकान मुझे चाहिए, नहर के किनारे का खेत मुझे चाहिए लेकिन ये जो भाई था इसने संपत्ति का बंटवारा कभी नहीं किया राम के जीवन में जब जब दुख आया ये भाई मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया चाहे विश्वाभ के सामने साथ में बनगमन हो लोग कहते हैं जब शादी हो जाती है तो ससुरार प्यार लगी जबते रूप रूप कुटुम भयते लेकिन सुख यू ये वो लक्ष्मण है जो उर्मिला जैसी पत्नी को छोड़ करके चल मेरी मां ने इसके हाथ को सौंपते हुए कहा था कि राघव लौटना तो लक्ष्मण के साथ लौटना और यदि राघव को ना लक्ष्मण को ना ला सको तो राम लक्ष्मण के बिना तुम्हारी छवि अच्छी नहीं लगती लखन में लागत नहीं। यदि इस भैया को कुछ भी हो गया तो में अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगा इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गिरी साखा जय है सब कपी मृग ई जय है सब कपी भर हो अनुजेश अनुजय विभीषण की गति हुई है कहा विभीषण की गति रही सोच पर खी मेरो सब पुरस रहते था क्यों आज मेरा पुरुषार्थ थक गया और इतना कहते कहते राम जी अपने भैया के दुख को भूल गए सारे लोग राम की करुणार मुखाकृति को देख करके रो रहे थे बिलक रहे थे विभीषण भी बिलक बिलक करके रो रहा है और जू ही रोते हुए विभीषण राम जी सुखी से कह रहे थे कि यदि मेरा भाई मर जाए तो एक काम करना सभी प्रणाम करता हूं, तो हूं। प्राणों को ना रख सकूंगा मेरे प्राण चले जाएंगे तो सुग्रीव एक काम करना लक्ष्मण की छाती से मेरी छाती को बांध करके किसी समुद्र में प्रवाहित कर देना हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और उसी समय जब विभीषण को देखा तो कहने लगे विभीषण विभीषण के पास पहुंचे है कहा की गति रही सोच बेचारे इस विभीषण का क्या हो जो अपने घर परिवार सब कुछ को छोड़कर के मेरी समय गति आ गया सब लोग तो अपने-अपने चले जाएंगे मैं भी अपने भैया के साथ चला जाऊंगा लेकिन हुई है कहा विभीषण की गति रही सोच में छा विभी तड़प उठा भगवान के चरणों में गिर गया कहा प्रभु मैं आपका दास हूं आपका शरणागत हूं कुछ नहीं होगा मेरा हृदय कहता है और अशिष में जामत कह वैद्य सुसेना लंका रह के पटे हनुमान हनुमत लाल जी महाराज लंका गए और लंका में जब गए तो सुसेन वैद्य सो रहे थे हनुमान जी ने सोचा कि इसका कान ले चलूं। इसकी हिम्मत नहीं जो आवाज कर दे। पकड़ू लेकर आलाया इंजेक्शन भुलाया इसका कोई भरोसा नहीं इसलिए डिस्पेंसरी समेत यहाँ से ट्रांसफर करू सब कुछ ले चलो इसका हॉस्पिटल ही उखाड़ लो हनुमत लाल जी महाराज ने नकारों को धरती पर धंसाया लंका का राजकीय हॉस्पिटल ही उखड़ गया और ले आए लंका इस पार ले आए और ला करके घर की घंटी बजाई वेल बजी बैदराज आंखों को मलते हुए जगे तो बाहर देखा कि एकदम नक्शा बदला हुआ था सामने घर नहीं दिख रहा है बगल का घर नहीं दिख रहा है इधर उधर नहीं दिख रहा और सीधे हनुमत जी खड़े हुए थे गधा हाथ में थी बन के कर दिया, आज्ञा जी ने का, राम जी को देखा इतनी दिव्य आभा, पर रो रहे थे राम में लेकिन राम जी से ने एक बात कही रघुनंदन आपका कुछ कुल रघुकुल तिलक है आपके संदर्भ में कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्म मैं आपसे पूछता हूं आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मैं रावण का डॉक्टर मेरा राजा है, मैं उसके उसके राज्य में रहता हूं। उससे लेता हूं। उसके नमक पानी को पीता हूं आप बताइए मुझे क्या मैं अपने राजा के दुश्मन का उपचार करू धर्मोचित होगा श्री राम जी ने कहा वैसे तो वैद्य का एक ही धर्म होता है डॉक्टर का एक ही धर्म होता है रोगी को देखना रोगी का उपचार करना जब उसे आयुर्वेद पढ़ाया जाता है तो उसे यही सौगंध दी जाती है अर्थ के कारण कभी किसी रोगी का अनर्थ मत करना इसलिए धर्म को तो यही कहते हैं फिर भी शोषण यदि मेरे भाई का उपचार करने से तेरा धर्म जाता हो तो मैं तेरे धर्म को नहीं जाने दूंगा धर्म के कारण मेरा चौदह वर्ष का वनवास हुआ जिस धर्म का पालन करने में सीता का हरण हो गया जिस धर्म के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई जिस धर्म के कारण आज मेरे भाई को शक्ति लग्न धरती पर मेरा भाई मुझसे बिछुड़े तो बिछुड़ जाए लेकिन मैं तुझे धर्म से जुदा नहीं होने दूँगा। यथोक्तम चक्रतम कार्य छंद सा यदि तुम्हारा धर्म जाता है तो हम तुम्हें स्वातंत्र देते हैं विभीषण भगवान के चरणों में गिरते सरकार में धर्म धर्मता हो मैं ये देखना चाहता था कि आप धर्म की रक्षा के लिए कितने तत्पर है धन्य रामो विग्रहवान धनमान शास्त्रों का यह कथन सत्य है कि आप धर्म के मूर्तिमान विग्रह से हैं। मैं आपको में करता वैद्य ने प्रभु श्री राम जी को उपाधि दी आप विग्रहान धर्म है सुषण वैद्य ने कहा कहा नाम गिरी औषधि संजीवनी बूटी है इन्हें जो शक्ति लगी है वो शक्ति अभी राष्ट्र की शीतलता के कारण अभी पिघली नहीं है जहां पर बाण है वहीं पर है लेकिन ज्यों ही सूर्य उदय होगा उष्णता बढ़ेगी त्यों त्यों जहर घुलेगा और जहल बहते बहते ज्यों ही हार्ड में पहुंचेगा इनके प्राण निकल जाएंगे इस प्रक्रिया को करने में कम से कम बारह घंटे लगेंगे शुरू हो जाएंगे इसलिए आपसे निवेदन है कि सूर्या सूर्योदय के पहले पहले ही अगर कोई इस औषधि को ला सकता है तो निश्चित रूप से है। और बड़ी अद्भुत बात थी सुन व्यक्ति ने भी हनुमान जी की ओर देखकर के देख कहा कवन सुखादी जगमानी जो नहीं होती प्रभु श्री राम जी ने जब देखा हनुमंत लाल जी की ओर हनुमंत लाल जी उठ करके खड़े हुए और उन्होंने गर्जना की जो सा आसन निपो तो चंद्रम निचोरी चले जो तो चंद्रमा निचोरी चले जो आनी सुधा सरकार अगर आदेश आदेश सुन जाए, आप एक एक हमने सुना है है, चंद्रमा में अमृत छलांग लगा ले जाता, जाता हूं और लक्ष्मण जी के मुख में निचोड़ देता हूं लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे अगर आपका यह आदेश ना हो तो पटका नीच नीच मी सके वो सबई को ताप न साव मैं अभी साक्षात मौत को पकड़ के ले आता हूं और आपके सामने देखते देखते जैसे बिल्ली चूहे को पटक पटक करके मार डालती है मैं आपके सामने मृत को ही मार देता सब इनको पाप और अगर आपका यह आदेश ना हो हमने सुनाया क्या पाताल दला ब्यालावली बलि अमृत कुंड महिला हमने सुनाया पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर राजा जो सर्प है सर्पों के राजा के यहां पर रखा हुआ है मैं वही ले आता हूं अभी लक्ष्मण जी को पिला दूंगा स्नान करा दूंगा और भी रख लूंगा अभी युद्ध चलेगा ना अगर ये आदेश ना हो तो एक काम और कर सकता हूं आप रहे हैं बैद्यराज जी रहे हैं सूर्योदय के होने से ही खतरा है तो सूर्य भगवान हमको बचपन से जानते राहु हमारा चेला है अभी मैं एक आदेश राहू को देता हूं जरा बेटा हो तो जाओ खड़े सूर्य भगवान के दरवाजे के सामने देखें हिम्मत कैसे होती बाहर निकलने की तुरंत देता राव को खड़ा कर देता हूँ सूर्य भगवान के सामने वो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे देखते हैं कैसे मेरे लखन लाल को कुछ होता है और प्रभु जी ये सारे के सारे काम मैं इतनी देर में कर सकता हूँ जैसे कि अग्नि के ऊपर तवा रख दो और लाल तवे के ऊपर सरसों का दाना डालो जितनी देर में वो चटके उतनी देर में सारे कार्यों को संपादित कर सकता बोलो वीर की हनुमंत महाराज को थोड़ा स्पष्ट लिखा है, चला प्रभंजन सुत बलभाखी थोड़ा अभिमान हुआ है असल में हुआ ये था लोगों ने अलग अलग कारण हुए पूछे लंका कंड में तीन घटनाएं घटी है जिनके संदर्भ में थोड़े क्वेश्चन उत्पन्न होते एक तो ये लक्ष्मण जी जैसा योद्धा मेघनाथ से पराभूत हो गया तत्व की दृष्टि से रावण भी रावण का जो बेटा उससे भी काम की मोह मोहित्राजित मेघनाथ को काम माना गया काम है और लक्ष्मण जी भी काम है अर्थ धर्म काम कामोक्ष में लक्ष्मण जी के उपमा काम से तो जो राम के साथ में लगा हुआ वो पराभूत कैसे हो गया और रावण के साथ वाला जीत कैसे गया राम जी कहते हैं धर्मावृद्ध भूतेशु श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो राम का करने वाला काम है वो मैं हूं। जी को शक्ति कैसे लग गई की बात दूसरी बात दूसरी महाराज इतने बड़े ज्ञानी जिन्होंने राम को पहचान लिया और वो संजीवनी बूटी क्यों नहीं पहचान पाया तीसरा प्रश्न है कि भरतलाल जी खुद संत है और एक संत एक संत को क्यों नहीं पहचान पाया उसने उसे राक्षस क्यों समझ लिया देखा भरत विशाल अत निश्चर अनुमान इन तीनों के पीछे मूल कारण है अभिमान लक्ष्मण भी जी महाराज जब पहली बार युद्ध करने के लिए चले तो लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए बाण सरासन नहा राम जी को प्रणाम नहीं किया है और दोबारा में जब चलते हैं तो रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत ये परिवर्तन आता है पराजय हमारे जीवन को प्रेरणा एक शिक्षा देती है हार भी जीवन में बहुत आवश्यक है जीवन में हारना भी हमें एक प्रेरणा प्रेरणाप्रद होता है हनुमंत लाल जी को अभिमान कैसे आ जाए हनुमान जी महाराज जब रणभूमि में लड़ रहे थे विकट भयानक युद्ध चल रहा था हनुमान जी महाराज योद्वाओं को पकड़ करके उनके शरों को स्वरों से टकरा दे रहे थे किसी को बगल में दबा करके छोड़ दे रहे थे किसी को पांव के नीचे और हनुमान जी की जो विकराल पूछ थी लांबी लूम कोश कोश दूर जाकर के राक्षसों का श्रृंगार कर रही थी, थी। राम जी ने जब युद्ध कला को देखा तो हनुमान जी से इतने प्रभावित हुए कि लक्ष्मण जी से हैं लक्ष्मण बोले हाँ लक्ष्मण लक्ष्मण जी का हाँ भैया कहा कि लक्ष्मण युद्ध तुम बात में कर लेना पहले जरा हनुमान का युद्ध तो देख क्या गजब का युद्ध चल रहा है देखो देखो लखन लड़न हनुमान की क्या गजब का युद्ध हो रहा है शब्द हनुमान जी के कान में चले गए प्रशंसा व्यक्ति को कभी कभी अभिमान की ओर ले जाती है हनुमान जी महाराज ने सोचा कि राम जी ने तो मैंने मेरा पहले स्वभाव देखा था और तब कहा था तयम प्रिय भरतज भाई और अब तो उन्होंने मेरे बल को भी देख लिया है, अब निश्चित रूप से कह देंगे तयम प्रिय भरत दूना भरत से भी दूना बताएंगे मुझे शाम को स्नान वगैरह करके प्रभु के चरणों में आए एक दिन पहले की बात बैठे प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा क्या गजब की बात हनुमान आ तुम्हारा बल पराक्रम देखकर के मन गदगद हुआ आज मुझे पक्का भरोसा हो गया जितने मेरे भैया भरत की एक बाहु में ताकत है उतनी पूरी ताकत तुम्हारे अंदर में है चौबे गए छब्बे होने रह गए दुबे हम सोचने ये गए थे कि भरत से दुग्ने कहेंगे अब वो दोगने थे उनसे और आधे हो गए अरे भैया अपना भैया अपने भैया होता है इनके भाई है ना भरत इसलिए अब उनके बराबर हमको कैसे कह सकते हैं अब उसके बाद में राम जी को पता लग गया कि और अंकुरु गर्व कर पा रही साधक के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है अभिमान और भगवान उसको रहने देते सूरदा जी कहते हैं गुमान गोपाल है भावत नहीं और बस उसके बाद में हनुमंत जी ने फिर यहां रही वकी चुकी थी यहां दिखा दी कभी मैं चंद्रमा को कर ला अभी मैं मृत को पटक के मार डालूं, कहो तुम्हें ये बल यमराज को ही ले आओ तो राम जी ने कहा कि सबकी मर्यादा रखना मेरा काम है ठीक नहीं मौत को मार दोगे तो रावण कैसे मरेगा हनुमंत लाल जी महाराज जो वैद्य जी करें आप उसको करो चला आप प्रभ ने सुत वाला भागी हनुमंत लाल जी महाराज चले हनुमान जी महाराज जिन्होंने बंदरों को प्यास लगी पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी आज हनुमान जी को रास्ते में प्यास लगाई धन्य अस्त कृतनापंती सत्यतम हनुमान जी महाराज नीचे रास्ते में उतरे और जो काली था जिसे रावण ने भेजा था कि तुम राम कथा सुन को रोक सकते हो हनुमान जी महाराज को राम कथा सुना करके रोकना चाहता था पर हनुमान जी महाराज ने सिर लंगूर लपेट बचा समय नहीं इसलिए संक्षिप्त में हनुमान जी महाराज आगे चले और जब वो पहाड़ के पास में पहुंचे द्रोणागिरी पर्वत तो रावण ने उनके पहुंचने के पहले ही संपूर्ण पहाड़ को जगमगा दिया था इसलिए पहचानना मुश्किल था संजीवनी बूटी कौन है तो हनुमंत लाल जी महाराज जब पहचान नहीं पाए तो देखा ना चीना, तो सहसा औसत उपार गिरी लीना देखा सर चीना, सहसा गिरी उपारे कपी लीना सहसा एक बार एक हनुमंत लाल जी ने उस पहाड़ को ही उखाड़ लिया बोलो पीर बजरंगली की हनुमान जी महाराज उस पहाड़ को उखाड़ करके उनका रास्ता तो सीधा था लेकिन बल है अगर भरत जी यहां हनुमान जी ने सोचा थोड़ा भरत जी को भी दिखाते चले अयोध्या के ऊपर चले गए रास्ता तो सीधा था आते समय तो अयोध्या पड़ी नहीं लेकिन अवध पूरी ऊपर कप गए उसी समय लक्ष्मण जी को मार्केश उनके ऊपर लगा हुआ था सुमित्रा जी ने रात्रि में स्वप्न देखा था उनके एक बांह को एक सर्प निगल रहा है वशिष्ठ जी ने उसका फल बताते हुए कहा लगता है तुम्हारी दो बाहें दो बाहों के समान तुम्हारे दो पुत्र हैं और एक बांह को अगर अजगर निगल रहा था इसका मतलब शत्रुघ तो यहाँ सुरक्षित है लगता है तुम्हारे बेटे लक्ष्मण के ऊपर संकट है जब देखा उन्होंने उनकी जन्मकुंडली को तो लक्ष्मण के ऊपर प्राण घातक था इसमें प्राण भी उनके निकल सकते थे भरत जी हो उठे वशिष्ठ जी को उन्होंने आग्रह किया विशाल यज्ञ वहां पर हो रहा था और उस यज्ञ की रक्षा में खुद भरत जी लगे हुए थे क्योंकि राक्षस लोग उसको भ्रंश कर देते थे यज्ञ वहां पर चल रहा था सारे परिवार के लोग वहीं पर थे और भरत जी महाराज रामचरितमानस मानस ये बताती है कि संत लोगों का कर्तव्य केवल हाथों में माला जाप करना नहीं है भरत जी माला जाप भी करते थे लेकिन माला जाप भी करना नहीं है यदि इन संतों के रहते रहते यदि हमारी देश की आवरू के ऊपर हमारे देश की बहु बेटियों के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की कोई आपदा आ जाए तो ये संत अपनी माला को छोड़कर के भाला को उठा लेते हैं और कहते हैं ओम शांति ओम कांति, ओम क्रांति वीरबंदा वैरागी का चरित्र है आप कभी कुंभों में आओ और देखो हमारे जब ये शाही स्नान निकलते हैं तो नागा लोग अखाड़े के लोग किस तरह से तलवार चलाते हुए कर्तव्य दिखाते हुए चलते हैं किस लिए कुंभ में आने वाले दर्शकों को ये संत बताते हैं आश्वासन देते हैं कि हम भगवान का भजन करके आपके लिए मंगल कामना करते हैं लेकिन अगर हमारे देश के ऊपर आपके ऊपर संकट आएगा तो हम कुटियों में नहीं बैठे रहेंगे हम ये अस्त्र भी चलाते हैं हम ये शस्त्र भी चलाते हैं अपने देश की रक्षा करेंगे अपने धर्म की रक्षा करेंगे और इस प्रकार से भरत जी महाराज एक संत हैं जो जब करते हैं तो देखा भरत विशाल और पर मूरछ मई लागत सार मूर्च मई लागत सुमिर रामे, रामे गुना राम रामे गुना परे वो मुरक्ष में ही लागत साण के लगते ही वो बाण ऐसा था उसमें फर नहीं था परे वो के हनुवंत लाल जी राज राम राम स्मरण करते भरत जी दौड़े और उन्हें गोदी में उठा लिया अरे मैंने अनर्थ कर दिया मैं राम की सेवा के काम में तो नहीं आया लगता है जो राम की सेवा में लगे हुए कपिशेट थे इनको मैंने घायल करके और बड़ा अपराध कर डाला दिया भरत जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा एक चौपाई कि जो रघुपति तो तो भरत जी रोने लगे रोते हुए भरत जी ने हनुमंत लाल जी को गोद में लेकर के राम जी को स्मरण करते हुए केवल एक चौपाई कही कि भैया आप कहते थे कि आप मुझसे प्रेम करते हैं मैंने कभी आपसे परीक्षा नहीं ली कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो लेकिन आज व्यवस्था आ पड़ी है आज मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो अगर आप मेरे अनुकूल हैं आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जो मोह पर रघुपति अनुकूला तो कपी होगतला आप इनको ठीक कर दीजिए सुनत वचन उठ बैठ कर सामने भरत जी और कौशलाधीश की जय बोल रहे हैं तो इसलिए कि उन्होंने जब आंख खोली तो सामने जैसे जटा जूट युक्त रोते हुए राम को छोड़कर करके आए थे ऐसे जटा जूट युक्त रोते हुए भरत को देखकर कर उन्हें एक बार ये लगा शायद हम राम के पास आ गए फिर उन्होंने होश संभाला शायद ये भरत जी है भ्रत जी ने बाद में पूछा कृप आप कहाँ से आ रहे हो कमें राम जी के पास से आया हो आप राम जी के पास आए हो सुनते ही चारों तरफ से सभी माताएं सारे लोग इकट्ठे हो गए कोई राम जी के पास से आया है।, पूछा ने, का संदेश की कैसे? क्या है हनुमान जी की आंखों में आंसू भराए का आप सुन सकोगे राम जी का संदेश संदेश सुनाना बड़ा कठिन काम होता है राम भूमि पर जिस समय पर लोग राम भूमि का जज्बा लेकर के गए थे और उनके ऊपर जब गोलियों की बौछार की गई और जब लोग गिर गिर के गिर रहे थे एक राम रामकार सेवक को गोली लग गई प्राण करने वाले थे और एक बच गया था उसको एक कहता है कि भैया तुम्हारे अभी प्राण बचे भाई आ, पूछे मेरा, भाई आ या कुुम दिखा दे देसुम दिखा तो में बतला दे ना में बदला संग बदलाया हुआ कुमर कुसुम दिखा देना वो समझ जाएगा जिस भाई की सुरवित कीर्ति पर हम करते थे, वो मेरे भाई का था वो तुमसे पूछेंगे मेरा लाल कितनी देर में आ रहा है तो ये मत क्या देना की तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा राम जन्मभूमि पर कुर्बान हो गया जब वो तुमसे पूछे तो उनसे क्या कहना संकेत बताना जब पूछे मेरे पिताश्री जब पूछे मेरे पिताशरी ढलता हुआ सूर्य दिखा देना ढलता हुआ सूर्य दिखा देना तो में पिताजी पूछेंगे बताओ मेरा बेटा कितनी देर में आ रहा है अभी तक आया क्यों नहीं मेरे बुढ़ापे बुढ़ापे का सहारा आप ये मत कहना कि आपका बेटा मर गया मैं तो बहुत दुखी होंगे ढलता हुआ सूर्य ढलते हुए सूर्य को दिखला देना तो तुम्हारे खुल का सूर्य अस्त हो गया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे दौड़ेंगे तुम्हें पिताजी पिताजी कि तुम्हारे तुम्हारे को कर के पूछेंगे मेरे पिताश्री अभी तक क्यों नहीं आएं? तो ये मत कहना हाथ हाँ से छत्र छाया चली गई। पूछे मेरे पूछे मेरे कर, पूछे सुत्या कर उजीड़ा हुआ बागे दिखा देना उजीड़ा हुआ बागे दिखा देना संगीते तो में बतला दे बाग दिखा देना कहना जिनकी तुम छत्र छाया में रहते थे वो वाग हो गए और जब आगे चलोगे तो वो मेरी माँ जो मुझे बिना खिलाए खाती नहीं वो माँ वाट जो है है रही होगी तुमसे मेरा मेरा लाल का है, मेरा जिगर का का है। ये मत कहना कि तुम्हारी गोद सुनी हो गई है जब पूछे मेरी जननी आ जब पूछे जननी आ जब पूछे मेरी जननी आ जब, जब पूछे मेरी जनिया जलेता हुआ दीपे बुझा देना जलता हुआ दीपे बुझा देना तो देना। तो देना। और आगे जब बढ़ोगे ना तो मेरी मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी जिसका सौभाग्य मैं हूँ जिसका श्रृंगार मैं हूँ जिसका जीवन मैं हूँ वो आपकी मर्यादा करके ढूंघट के अंदर तुमसे पूछेगी मेरे प्राण धन जीवन कब आ रहे हैं तो ये मत कहना कि तुम्हारा मांग हो गई उछड़ गई जब पूछे मेरी प्राण प्रिया, प्रिया, प्रिया जब पूछे मेरी प्राण <job> प्रिया जब, जब पूछे मेरी प्राण प्रिया जब, जब पूछे मेरी प्राण माथे थे का तिल के मिटा देना माथे थे का तिल के मिटा दे बतिला देना संकेतों में बतला देना कोई तो आसान नहीं है संकेत देना समाचार देना अगर जानना चाहते हो तो पहला आपको संदेश यह है कि रघुनंदन श्रीराम जी जिन प्राण बल्ब नंदिनी सीता जी को लेकर के गए थे जो आपकी भाभी माँ है रावण ने उसका हरण कर लिया है रावण ने उनका हरण कर लिया है दूसरा संदेश यह है कि रघुनंदन श्रीराम जी की बानवी सेना को रावण ने समुद्र के किनारे चारों तरफ से घेर लिया है बम हो रही है तीसरा संदेश यह है कि राम के प्राणप्रिय अनुज लक्ष्मण को शक्ति लक्ष्मी श्री हम जी लक्ष्मण जी के शरीर को अपने सिर में रख, गोद में रख करके बिलख बिलख करके संदेश है आपके इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बीच में सुमित्रा ने एक आवाज दी कपिश हमने तुम्हारा संदेश सुन लिया है लेकिन राम की मां कौशल्या का संदेश राम तक तुम पहुंचा देना कह देना हे रघुनंदन तुम्हारी मां कौशल्या ने संदेश भेजा है कि अगर लंका लौटो तो लक्ष्मण को लेकर के ही लौटना अगर लक्ष्मण को ना लाओ तो तुम्हारी मां कौशल्या ने तुम्हें भी लौटने से मना कर दिया है तुम भी लौट करके मत आना लखन बोभा तो रघुनंदन लक्ष्मण से ही अच्छी लगती है इतना सुनते ही सुमित्रा जी आगे आ गई सुन घायल लखन परे हैं छन छन गात सुखात छ माता सुमित्रा ने रोती हुए कहा कि हे कपिशेठ आप राम की मां कौशल्या का संदेशा मत देना रघुनंदन को लक्ष्मण की मां सुमित्रा मैं सुमित्रा हूं मेरा संदेशा देना और कहना रघुनंदन पिता दसगुनी माता पिता से दसगुना अधिकार मां का होता है और सगी मां से भी सौगुना अधिकार सौतेली मां का होता है मैं सौतेली मां का मैं लक्ष्मण की मां हूं लक्ष्मण को शक्ति लगी है एक बात बताओ कि लक्ष्मण को बाण कहा लगा है छाती में या पीठ में कहा छाती में लगा है तो एक क्षण के लिए हर में राम से कह देना कि श्रोता ने तुम्हें संदेश भेजा है कि मेरा बेटा छत्रिय था और तुम्हारा भक्त था और शौर्य तेजो धुत्र दाक्ष चाप पलायनम छात्र कर्म स्वभाव जम वीरगति को प्राप्त किया है आपकी उस वीरगति का आप अपमान न करें हां एक बात का मुझे दुख जरूर है कि लक्ष्मण ने तुम्हें बीच में छोड़ दिया शायद लक्ष्मण बड़ा भावुक था उसने सोचा मुझे तो राम की सेवा का सौभाग्य मिला है लेकिन थोड़ा मेरे छोटे भाई को भी मिल जाए इसलिए शायद वो बीच में चला गया शत्रुघ्न खड़े हो जाओ राम से इतना जरूर कह देना कि राम एक बेटा तो मैं आपकी सेवा में समर्पित कर चुकी हूं दूसरा बेटा मैं भेज रही हूं आपकी सेवा में अगर चार भी होते तो चार भी तुम्हारी सेवा में देती इसलिए कह देना शत्रुगण खड़े हो रहे शत्रुघ्न जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं मैं कैसे जाऊं कहा जो कप इतना पहाड़ ला सकते हैं तुम्हें तो भी लेके जाएंगे चिंता की कोई बात नहीं अभी इतनी बात हो ही रही थी तभी तक रघुकुल के कुल घराने की एक कुल वधु ने अपना घूंघट उभारा शायद यही उर्मिला जी और और जिन्होंने घूंघट उघारा उनके तेज से प्रकाशित हो उठी साक्षात महर्षि वशिष्ठ ने भी उनको प्रणाम किया और सुमित्रा जी को चरणों में प्रणाम करके कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करके उर्मिला जी बोलती है कि मां आप ऐसे शब्द मत बोलो मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है यदि मेरे पति को भी कुछ हो जाता मुझे पता लग जाता देखो ना मेरी थाली रखी हुई है यह दीप अभी जल रहा है मेरी माला अभी कुमलाई नहीं है जो कि तुजिए हेर सुत सोचू की ओर मांग सिंधु कर चूड़िया सजाए हूँ मेरे मांग का सिंदूर अभी सुख नहीं हाथ की चूड़ियां भी पुट नहीं मांग सिंदूर कर चूड़िया सजाए हूं हाँ तो अवधि मध्य प्राण प्राण पास लंकार मध्य दृघ बिंदु को बुछाए हूं युद्ध दतन को दो सतियों का युद्ध है ही सलोचना का ये मंदोदरी का और सीता का मंदोदरी के साथ में यदि सीता है मंदोदरी के साथ में यदि सुलोचना है तो वो भूल गई है कि अपनी बहन के साथ में ये सलोचना है हां तो अवध मध्य प्राणे प्राण सिपाश लंकार मध्य दृग को बिछाए हूं होने न दूंगी हार श्री सियाजू की शर्त सुलोचना सती से लगाए हूं शर्त ये सुलोचना सती से लगाए हूं और यदि कदाचित मेरे पति के जीवन पर आज कुछ आ ही गई तो मैं पतिव्रता नारी हूं शत्रुघ की जरूरत नहीं होगी मैं अर्धांगनी हूं मैं रणभूमि में उतर पड़ूंगी संकट प्राण धन जीवन को तो पहले अरत्य में निभाऊंगी साज साज के सकल छत्रान इनके अभी तक लोगों ने भारतवर्ष की सनातन धर्म की कुल वधुओं को घूंघट के साथ देरी के अंदर ही देखा है लेकिन ये नहीं देखा है लेकिन अगर भारतीय कुल वधु के आंचल पर कोई हाथ रखने की तो जब वो कुल वधु रण चंडका का रूप उन्यास कर रणभूमि में उतरती है तो समा देवता शुभ उसके चरणों में पड़कर भीख मांगता मैं रण रंगणी बन जाऊंगी जो संकट प्राण धन जीवन को तो पहले अरधांग कर्तव्य में निभाऊंगी और साज के सकल साज वीर छत्रान के काल का कुरूप धार लंकान साऊंगी आई है जो काल संघाती हुए रावण को ताहू को निपात प्राण पति के बचाऊंगी ताहू को निपात प्राण पति के बचाऊंगी और सियाजू की आन पे रघुकुल की शान पे सतन की बान पे कलंक ना लगाऊंगी भान पे माँ ना लगाऊंगी माँ मेरे रहते हुए आपको चिंता की जरूरत नहीं तो फिर महर्षि वशिष्ठ ने पूछा देवी आप अंतर्यामी हैं सब बता सकती हैं आप सती के सामने तो देवता भी नमन करते हैं फिर ये क्या हो रहा है कहा बस एक बात हो रही है कि भैया रणभूमि में लड़ते लड़ते थक गए जेठू जी श्री राम जी रणभूम में लड़ते लड़ते थक गए सागर में मेरे पति शेषनांग रहते हैं और उनकी गोद में से सोते हैं जरा लक्ष्मण को अपनी गोद में सला करके देखू लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी मेरे गोद में तो हरदम सोते हैं शेषनांग के रूप में अब मैं जरा राम जी की गोद में सोने का आनंद लू इसलिए मेरे पतिदेव भगवान राम की गोद में सो रहे हैं आराम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है और मुझे पक्का भरोसा है जब तक मेरे पति का सिर श्री राम जी की गोद में रखा हुआ है एक मौत तो क्या दुनिया भर की कोई भी मौत मेरे पति के प्राणों को ले जा नहीं सकती और राम जी हनुमान जी जब तक नहीं पहुंच जाएंगे अपनी गोद से और मेरे पतिदेव के सिर नीचे रखेंगे बाद में आप जानते हैं हनुमंतलाल जी महाराज चलने को तैयार हुए थोड़ा अभिमान हुआ भरत जी ने कहा चरणम साहेक शैल समेता हनुमान जी ने प्रणाम किया पहुंचा बूटी वहां पर आ गई और बूटी को पाते शेषनांग जी ने उपाय किया उठ बैठे लक्ष्मण हर शायी भीषणतम महाराज बाद में कुंभकर्ण आया और धराशाई होकर के धरती पर गिरा और बाद में कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण के बाद में मेघनाथ उन्हीं लक्ष्मण जी महाराज ने एक बार से उसे भी धराशाई किया और बाद में रावण संपूर्ण सेना के साथ में भीषणतम तो उसने संग्राम किया बड़ी माया का प्रभाव उसने दिखाया एक बार तो विभीषण प्रकम्पित हुए कि प्रभु नाथ नत्न तन प्रताना केविद जिताओ वीर बलवाना राम जी ने धर्म युद्ध धर्म रथ का वर्णन किया और उसके बाद तो भीषण संग्राम करते हुए भगवान श्रीराम जी ने न जाने कितने बार उसके सिरों को छीना बाहुओं को छीना, तो राम छीनाषण देखा विभीषण ने संकेत किया कि पीयूष अमृत है, और उसके बाद में भगवान छाड़े सर एकतीसे, राम मार्गनगण चले लैल हाथ जनखीस तो पावक एक ना भीषर पाप के, के ना विचर तो अपर चले भूद सिर मुंड सा और तो रावल धरा होकर प्रतिग्रह और उसने अंत में कहा राम रण हटे वो तो श्रीराम कहा हैं जिन्होंने रणभूमि में मुझे धराशाई कर दिया एक बार में उनका दर्शन कर और श्रीराम जी का ताश तेज समान प्रभु आनंद हर्षु हर से जय केम्भ चतानंद उसकी दिव्य ज्योति रावण में समान थी। उसके बाद मित्रेश जानकी जी को लाया गया भगवान श्री राम जी ने जानकी जी को अग्नि में छुपा करके रखा था उनको प्रकट करने के लिए सीता जी के लिए कुछ दुर्वाद कहे सीता जी प्रकट हुई देवताओं ने पुष्प वर्षा की भगवान श्री राम जी समस्त कपिगणों को लेकर के अवध की ओर प्रस्थान कर रहे हैं भगवान श्री राम जी की दिव्यतम प्रार्थना की गई और भगवान श्री राम जी जब अवध में लौट करके आ रहे हैं तो बड़े मंगल गीत गाए जा रहे हैं ले जाओ जी राम जी को ले आओ राज चंद राम आज ने घर आए रागी जो चन राम आज आप घर आए कण कण फुल पुरजन हरे सिते कण कण फुल पुरजन हरे सिते नगर गाँव सब बजती बधाए राजीव लो जलरा आज अपने गलया राजीव लो जलरा आज आप हो गई नरनारी नाम तो थे आनंद मंगल की वर्षा हो रही है देवताओं फूल बरसा रहे हैं सभी बैठे रहेंगे जो नृत्य करने वाले हैं वही केवल उठे चनेरा आज एक एक मिनट मिनट कंसल जी सामने से लोगों को इधर उधर कर दीजिए मेरी आज्ञा का तत्काल पालन किया जाए क्योंकि पीछे के लोगों को दर्शन नहीं होगा और बाहर से भी लोग जो देख रहे हैं आप नृत्य बहुत प्रेम से कीजिए वहाँ आकर के कीजिए सामने की झांकी का सब लोगों को दर्शन कीजिए राजीव चने राम एक तरह, एक तरफ बोलिए यहाँ से आगे रागी बलो चले आज अपने गया राी बलो चले आज अपने गया ग कि पारि बार खुश मांजल छूती रावहीं बारे खुश मांजल छूटी।, छूटी हे जग पावन हे जग पावन मुनि मन पावन जग पावन मन भाव शोभास बरि न जाए राजीब लो चले आगे अपने गया रीब लो चल रहा आगे अपने देया ए, मिले गा नगरी गाँव सभी बचत बधाए पूर्विने मिल मंगल नगर गॉँव सब बजत बधाए पूर्विने सब मंगल गाए गॉँव सब बचत बधाए ने मिली मंगल गाए नगरी गांव सब बजत बधाए पूर्व मंगल गाए सुची सर जल कल कल चले चल, चल, चल। सूची सर जल कल कल चले चले मचल मचल रघु बड़ गुण गाये राजीव लोजा रा। आगे अपने दया राजीव लोसरा आगे अपने सिद्ध जहा धाई दास आनंद मगने सकल पूर्वासी हर सिद्ध जा मिलन हुआ अत्यंत दिव्य श्रृंगार चारों भाइयों का किया हुआ और श्री किशोर जी का भी श्रृंगार किया गया और दिव्य राज्य सिंघासन पर राम जी आरोप हुए वशिष्ठ जी के आदेश को पाते ही ब्राह्मणों ने स्वत्ति वर्तन करते हुए राम जी का राज्य तिलक किया बसे की बसे मुनिकीना के बसे मुनिका उन सब दे प्रण आय नहीं प्रले आ भी प्रण आय ना सब दे देव्य सिंघा सन्न मंगा कुछ तो मराशी जा रहे हैं से जो रवि समूह तेज सो पर न जा रवि समूह तेजो न जाई बैठे बन श्री राम तरक्त कर रहे हैं सीता रामिका दिव्य जा श्री राम जी, जी राज्य संगठन पर बैठे राम रामे भय खेत राम त्रेलों का भय गए सब का हर भय होने लगी श्री राम सीता झांकी की, की रस वर्षा हो रही है सीताराम दरस रस भर गए सीताराम दरस रस भर जैसे सावन की जड़ी सीताराम दरअसल से जैसे की लड़ी होती सीता राम दरअसल सावन की लड़ी और सावन की लड़ी कैसे प्राण पड़ी सावन की झड़ी दरस हो कैसे पे पड़े सीता राम दर सिरस भर से जैसे सावन की डी सीता राम दर सिरस भर से जैसे सावन की जड़ी दली राम लखन नगी अवध अंगूठी में जल दीने राम लखन क्या अनूठी में जल दीने राम अन नदी ने अवध अंगूठी में जरदी में राम लखन अन अनमोल नदी में अव अंगूठी में जरदी मर सोहे कावन की, की जड़ी सीता हम दरस बन से जैसे कावन की जड़ी Ya ke tarzan palu.